गायत्री से है इसलिए गौ की सेवा के लिए भी पूज्य महाराज श्री ने गौशाला गंजवा में लगभग सौ गौ का पालन संरक्षण वहां पर किया जा रहा है आप ऐसे आयोजनों पे ऐसे यज्ञ पे आप आहुति डालेंगे वो आपकी आहुति सीधा नारायण तक जाएगी ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मैं अब निवेदन करता हूं कंसल परिवार की पौत्री आदरणीय मोनिका कंसल जी से और इस मौके पर दो शब्द कहें आदरणीय मोनिका कंसल जी। जय श्री राम राम कथा मनुष्य जीवन की सारी को दूर करने वाले राम राम कथा है। राम कथा को सुन करके हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिए और हमारा जीवन किस प्रकार का हो यह हमें राम कथा सिखाती है हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान के कथा को सुन रहे हैं और एक ऐसे महापुरुष के मुखर से जिनका जीवन का मानस को जीवन मान लिया है ऐसे पूजे गुरुदेव के श्री मुखर से श्रवण करने का सौभाग्य अवसर मिल रहा है जिनका जीवन ही राम के आदर्शों को लोगों तक पहुँचाने का संकल्प है ऐसे पूजे गुरुदेव के चरणों में निवेदन करती हूँ वो हमें राम कथा सुना के कृपा करें धन्यवाद जय श्री राम जय श्री राम geht oh. पद दर्शि तस्में गुर विमल कमलने तपनकुल पवित्र दान बद्वा भुवन कुल चरित्र भूमि पुत्री कलत्र अमित गुण नमः, अमित गुण समुद्रम मनु सच्चिदानंद भगवानी की जय श्री सीता चंद्र भगवानी की जय अरतरवंत शक्ति सम्पन्न श्रीमन मारुति हनुमंतलाल जी महाराज की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय माता अन्नपूर्णा जी की जय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय ओम नमः पार्वती हर हर पत चंद्र कृपाल भरद भव भयदा पटी मार तरी तरु सुच नो सुता बिहार महावश्य लोग थाली बजाइए श्रद्धा श्रद्धार्थ गाइए तने तन तने हित का कले तिकारी चन, हृदय विराजती अवधि बिहारी हृदय विराजते अवधि बिहारी हृदय विराजते अवधि बिहारी हृदय मा तो पिता गुरु गणपति सा सो so, okay. केवल किशोरी के जी का ही प्रवेश यहां पर स्वीकार्य है किशोरी जी के अलावा कोई भी पुरुष इसमें प्रवेश नहीं करता और आप पुरुष के रूप में आए हुए हैं तो आपको प्रवेश कैसे मिले हाँ आप बोले तो लक्ष्मण जी ने कहा और आप कौन हो आप पुरुष हो कि स्त्री कहा हम तो पुरुष हैं लेकिन हम किशोरी जी के उपासक हैं आप भी उपासक बन जाओ तो आपको चले जाने देंगे बोले वो कैसे होता है का आप किशोरी जी की जय बोलो और फिर चले जाओ अंदर अब राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा लक्ष्मण जी ने राम जी, जी को देखा ये तो बड़ा गड़बड़ है घुसने के लिए बाटिका में अब हम किशोरी जी की जय बोलें और राजकुमारी जी की जय जिनकी स्वयंबर है लोग कहेंगे कि निमीवंश की जय निमीवंशी राजकुमारी की जय रघुवंशी राजकुमार बोल रहे हैं थोड़ी सी मर्यादा की बात तो है लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब कोई चिंता की बात नहीं हम बोलते हैं जय आप तो है करके घुस जाना अंदर सोलखनारण जी बोले बोलो शनंदनी। जय। नंदनी जैसे हमारे सारे श्रोताओं ने जय बोली ऐसे वो जो मालिक थे वो भी जोर से बोले जय राम जी की जय सुने ही नहीं राम जी तो अपने घुस गए अंदर चहुदी सी चिता ची सी चिता लगे लगे लेने दले, फूले मने। लगे लेने दले फूले मने। लगे लेने दले चौदी सी लगे लैन वैसे संतों की भाषा तो एक अलग चलती है फूल संत कहते हैं जाओ तुलसी दल ले आओ तुलसी दल को तोड़ने को नहीं कहते क्या कहते तुलसी जी उतार लो वो सिंहासन पर विराजमान है उनको ले आओ ऐसा बोलते संतों की अपनी कहते ना कि बारह वर्ष रहे साधु की टोली और तब समझे एक बोली अब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई धीरे धीरे साधु की बोली खत्म हो गई कि बारह वर्ष रहे कौन साथ में इसलिए ये देख कौन रहा था राम जी तो ले रहे हैं तो दे कौन रहा है जब हमारी लोग कहने लगे कि राम जी के चरण इतने कोमल हैं, इनकी आंखें इतनी कोमल हैं, इनके नैन इतने कोमल हैं, इनका मुखार विंद इतना सुकुमार है कि हम जाने कैसे दें? तो वाटिका के अंदर में लगे हुए जो वृक्ष थे वो भी तो ऋषि है प्रायः बताम्बु बिहेगो मुनिया वनिशन कृष्णेक्षतम तदत कल वेणु गीत के अंतर्गत में जो वर्णन है साक्षात वो भी ऋषिमुन लोगी हैं तो वो जो वृक्ष लगे हुए हैं उन्होंने कहा अरे मुए मालियों राम जी को इतना रोक क्यों रहे हो केवल में भाव थोड़ी है हम हमें भी तो कुछ भाव है जरा मेरे श्री राम जी को अंदर आने तो दो राम जी को फूल तोड़ने ही नहीं पड़ेंगे हम तो खिले ही इसलिए हैं कि राम जी आए और उनकी पूजा बन करके बरस जाए उनके ऊपर तो जि ही राम जी ने अंदर प्रवेश किया तो जिन वृक्षों के नीचे से प्रभु श्री राम जी गुजरे वो वृक्ष अपने आप बरस पड़े फूल जो सौभाग्यशाली थे वो राम जी के घुंगाले बालों में लटक गए कुछ उनके दोने में आ गए कुछ चरणार वो का संस्पर्श करके सौभाग्यशाली हुए लेकिन उन वृक्षों की सोचो जिन विचारे में फूल थे ही नहीं कुछ ऐसे भी वृक्ष थे जिनमें फूल ही नहीं थे वो फूल अपने भाग्य पर रहे कि हम कितने दुर्भाग्यशाली है कि हमारे पास तो पुष्प है ही नहीं तो क्या भगवान हमारे पास नहीं आएंगे गोस्वामी जी ने कहा कि लगे दल पहले राम जी ने क्या लिया दल यूं तो सलग्राम जी का पूजन है तो तुलसी दल लेकिन एक भाव यह भी है कि जिन वृक्षों के पास में पुष्प नहीं थे भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्तियां हाँ प्रेत कुछ भी पत्रों को भी फूल नहीं है तो पत्ते ही चढ़ा। तो जिन वृक्षों के पास में पुष्प नहीं थे प्रभु श्री राम जी ने उनकी करुणार्द्र भक्तिमय अवस्था को देखते हुए उनके पत्रों को ही स्वीकार कर लिया यह है भगवान की भगवती और ये श्लोक भागवत में और भगवत गीता क्या बात एक साथ इसी से तो पता लगता है जी की दोनों है। के अध्याय में गीता के और में जहां सुदामा जी तंदुर का भोग लगाते हैं पत्रम पुष्प फलम तुय यो में भक्त्या तो लगे लैन दल फूल मुदतमन आप जरा देखिए संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास जी की जो रचनाएं हैं वो बड़ी उदाते हैं कहते हैं काव्येश नाटकम रम्यम तथा चशकुंतला में नाटक रम्य होता है और नाटकों में भी शाकुंतलम नाटक क्या कहना उसक्राथ? और उसमें भी चतुर्थ सर्ग और चतुर्थ सर्ग के वो चार श्लोक कौन से चार श्लोक है जिनमें महर्षि कर्ण अपनी और पुत्री शकुंतरा को विदा करते यद्यपि वो बेटी उनकी नहीं है विश्वामित्र जी की बेटी थी एक शकुन वृक्ष के नीचे से नुले नाए लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि मेरे न रहने पर इसने अपने पति का वरण कर लिया है और जो ही उन्हें पता लगता है वो नाराज नहीं हुए कि तुमने मेरे बगैर अनुमति के तुमने वर को कैसे चयन किया कोई बात नहीं बेटी तुमने स्वयोग्य और छत्री वर्ग को चिन्ह किया है पिछले अब हम तुम्हें विदा करते रेशमी वस्त्र प्रदान कर सकते हैं तो क्या मिथिलेश नंदनी के परमाराध्य अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार स्वरूप धारण कर इस वाटिका में आए जहां प्राया बता तो क्या वे वृक्ष अपने फूलों को निबरसाएंगे राम जी के ऊपर बर और ते ही अब सर सी ता आई गिरिजापू जन जननी पठायी ते ही अब शी ताम आये गिरिजापू पठाई तहसरेश तम आई गिरजा जा जननी जननी पठायी तहसर ऐसी ताता सखी सब सुबह के सयानी सखी सखी सब सुबह सुबग सया गही गीते मनोहर जन कर सखिन समेता गयी मुदेते मन गौरण के ताजन कर सखिन समेता गयी गई थे मन गौरण के गई मुदे मन गौरी के मुदेते मन के तही अवसर जिस अवसर पर प्रात पर ब्रह्म परमात्मा के आगमन का समय हुआ है उसी समय पर भक्ति का भी आगमन हुआ है इसमें जो कल मैंने बात कही थी उसकी मैं पुनरावृत्ति कर दूं कि यदि मां बाप चाहते हैं कि उनकी बच्चे बच्चियां खुशी रहें जीवन में तो उन्हें अध्यात्म के संस्कार जरूर दें भक्ति के संस्कार जरूर दें एक बार मैंने वाराणसी में दैनिक जागरण में एक किसी विद्युत विदुषी लेखिका का एक लेख पढ़ा था कि आप जिस बेटी को आप अपने घर की दुल्हन बनाने जा रहे हैं उनमें किन किन चीजों को देखें, सोलह चीजें थी काम की शायद उतनी नहीं थी मुझे दो ही चीजें याद रखी उसमें एक ये लिखा था कि जिस बेटी को आप अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं उसके बारे में यह पता लगाएं कि वो भगवान में आस्था रखते हुए कभी कभी उपवास व्रत आदि करती है कि नहीं करती है एक भी पंडित दूसरी चीज ये लिखी थी कि जिस बहू को आप अपने घर की जिस बेटी को आप अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं उसका पता लगाइए वो कभी कभी समय समय पर रामायण और भागवत आदि को पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है वॉट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स इन आवर लाइफ क्या महत्व है चीजों का क्योंकि जो बच्चे रामायण का पाठ करते हैं जो बच्चियां गीता का पाठ करती हैं उनमें सहष्णुता होती है उनमें, सह उनमें सहनशीलता होती है उनको मालूम होगा कि अपने बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है अगर थोड़ी सी मेरी सास जो मेरी माँ के ही समान है, थोड़ी सी बात कह दी तो इसमें गाल फुलाने की जरूरत नहीं है थोड़ी सी बात में मुंह फुला लिया बाथरूम में चले गए हेलो हलो हमको तो यहाँ ले चलो हमको नहीं रहना यहाँ पर कहाँ पहुंचा दिया हम नहीं रहेंगे यहाँ ये, ये जीवन ऐसे संसार नहीं चलता एक हवन होता है शादी जब होती हवन होता है और उस हवन में पति और पत्नी परकमा देती है प्राचीन काल की परंपरा थी उसमें दूसरी लाइट वहां नहीं होती थी हवन से प्रकाश तब होता है जब वो समिधाएं दो समिधाएं जलती हैं, पत्नी का पति के प्रति आहुतियां और पति का पत्नी के प्रति आहुति, विसर्जन त्याग सहष्णुता सहनशीलता सीधी सी बात है पतना त्राते सा पत्नी पत्नी का अर्थ यही है कि जो अपने पति को पग पग पर पतन से बचाए उसका नाम पत्नी और पति उसे कहते हैं पाति शाप पति जो अपनी पत्नी की मान मर्यादाओं का संरक्षण करे उनको अपनी मर्यादा समझ करके उनकी रक्षा करे उसका नाम पति है इसलिए यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बेटियां रामायण भागवत पढ़ती हैं उन्हें यह मालूम रहता है कि सास मेरी मां है मेरी मां भी तो मुझे कभी कभी डाटती थी वो भी तो कभी कभी मुझसे कहती थी ये नहीं तूने गलत काम कर दिया ये काम कर इसलिए सास वो है जो अपनी बहु को साहस दे कि बेटी कोई बात नहीं तो उससे गलती होगी कोई बात नहीं आगे चलो एक बड़ी प्यारी बात है एक दृष्टांत है एक घर में एक बहु जो ही बहु घर में आई सास बूढ़ी हो गई कभी-कभी ऐसा होता है बस बहू आ गई तो सासू जी ने समझ लिया आप तो जय सब कुछ करेगी भले ही वो बेचारी अठारह उन्नीस उन्नीस वर्ष की बेटी पढ़ते पढ़ते घर में सीधे आई सीधे पूरे काम की उसको दी चालीस वर्ष की अवस्था में घुटनों में दर्द होने लगा और होगा इसलिए होता है कि जो गाड़िया काम करना बंद कर देती है वो खड़े खड़े खराब हो जाती है इसलिए बहु आ जाए तो भी उसके साथ में उसको अपनी बेटिया समझकर सहेली बनकर उसके साथ में लगे रहना बेचारे को बताते रहना वो भी किसी घर से आई है तुम्हारी बेटी रामायण में तो क्या दस दिन का है बधू लड़कनी पर घरा तो वो बहु विचारी काम कर रही थी ऊपर की सफाई करते समय एक पुराना बर्तन था मिट्टी का वर्णी उसमें घड़ा था उससे हाथ लग गया वो घड़ा गिर गया उसमें पांच वर्ष पुराना आम का सड़ा गला अचार रखा हुआ था वो गिर गया फूटने की आवाज जो ही आई सासू दौड़ी दौड़ी आई वैसे तो वो चल नहीं पाती थी ऐसे दौड़े दौड़े आई अरे कुलनाशनी जब से घर में आई है तब से इसने तोड़ फोड़ मचा रखी आज ये तोड़ना कल वो तोड़ना हे भगवान या तो इसी को रखो या मुझे उठा लो अब तो मुझे इस घर में रहा नहीं जाता बेचारी सास भी दुखी बहु भी दुखी बच्चे बाहर से पढ़कर करके आए सोचा माँ मुझे कुछ खिलाया पर माँ पहले ही हुए बैठी थी, बच्चों ने के एक श्रीमान जी ऑफिस से आए बड़े थके मादे थे घर में सोचा श्रीमती जी के हाथ से एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा पर श्रीमती जी की आंखों से तो गंगा जमुना की धाराएं बह रही थी पूरा परिवार दुख में वो बरणी वो घड़ा जो फूटा वो शायद सौ पांच सौ रुपए का होगा तुम बाजार से खरीद करके ला सकते थे लेकिन उसके पीछे जो तुमने घर की पूरी शांति बिखेर दी वो तुम दुनिया में शांति को तलाश करके नहीं ला सकते और वहीं एक दूसरे घर में क्या हो रहा था दूसरे घर में बड़ी अच्छी सास थी बहुत अच्छी बहू जब आई आते सही उसे हृदय से लगा लिया काका जी घूंघट उघार के भी तो देख लो कैसी है कहा घूंघट उघार के क्या देखना मेरी बेटी है जैसी है बहुत अच्छी है हृदय से लगा करके रखती एकादशी का व्रत था ठाकुर जी का पूजन कर रही थी तो बहू ने सोचा चलो मैं थोड़ी सी सफाई कर लू सफाई करने के लिए वो ऊपर ऐसी उसने भी हाथ बढ़ाया तो एक बहुत अच्छा कीमती कांच की वर्णी आई सास वो भी दौड़ी दौड़ी आई। लेकिन उसने आते से ही चट से अपनी प्यारी बिटिया जैसी बहू के हाथ पकड़ लिए। कहा तेरी टूट तो तो फूट करती थी टूट फूट तो होती रहती ये बरनी हजार आएंगी बेटा तू चिंता मत करना तेरे हाथ सलामत रहेंगे ना तो बहुत बर्नी आएगी और बहुत ही आएगा चिंता मत करना गोस्वामी जी ने लिखा कि जहा सुम संपत्ति नहा सुमती जहा कुमती विपति निदान जहा कुमती अच्छे संस्कार वाली बेटियां ही आगे चलकर के महान सास बनती हैं महान सास भी वो ही है जो अपने घर से अच्छे संस्कार लेकर के रहती बेटियों में ये जरूर देखना कि वो भक्ति वाली है कि नहीं उपवास ईश्वर में दृढ़ निष्ठा रखती है कि नहीं और देखो माता सुनैना ने सीता जी को पूजन करने के लिए बिठाया और कभी भी जो सयाने अच्छे परिवार की बच्चियां होती हैं वो अकेले नखंग होकर के नहीं घूमती सीता जी अकेले नहीं जाती संग सखी और सखी भी कैसी है इधर उधर की नहीं है, बाचाल की नहीं है। संग सब सुभग सयानी। अपनी सहेलियां भी जो बनाना अच्छी प्रवृत्ति के अच्छे वातावरण के लोग संग सखी सब सुबग सयानी गावे गीत मनोहर वाणी बड़े सुंदर वाणी में सुंदर गीत गाती हुई वहां पर आई अब आज की पक्की गारंटी के बाद में बात है कि 20-25 पच्चीस वर्ष क्या 40 वर्ष के नीचे की बहु बेटियों हमारी माजी से सुन लो उनको आता है हमको नहीं आता और गाने हो ऐसे ऐसे तीन तकड़ वाले गाने जिनके समझ में अर्थ समझ में नहीं आए उनमें देखो फिर उनको उनको पूरी दक्षता है पीएचडी कर रखी लोगों ने लेकिन भजन कह दो उन्हें ना राम का भजन आता है ना कृष्ण का भजन आता है जिन लोगों की होस्टों पर ईश्वर का नाम नहीं है जिह में जिनके भगवत भजन नहीं आते उनका जीवन धिक्कार का पात्र है आप अपने बच्चों को क्या सिखाओ इसलिए गिरजा पूजन जन ने पठाई देखो स्वयंबर कहा हुआ सीता जी का कहते हैं सीता जी का स्वयं हुआ स्वयं तो वो होता है कन्या अपने बर का वर्ण खुद करे लेकिन यहां तो ये यह है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ में सीता जी का विवाह होगा तो स्वयंबर कैसे हुआ सीता जी का धनुष यज्ञ में नहीं हुआ है सीता जी का स्वयंबर पुष्प वाटिका में हुआ है ये मां का संस्कार था माँ ने कहा कि बेटी तेरे पिता ने तो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ में विवाह होगा पता नहीं वो किस जाति का हो किस अवस्था का हो किस देश का हो किस गोत्र का हो पूजा में बड़ी महत्वपूर्ण ताकत होती है मंत्र परम लघु जास वरिहर सुर शन पूजा में बड़ी सामर्थ होती है जो आप प्रतिदिन पूजन करते हो ना अपने घर में चाहे 10 मिनट का करो चाहे 15 मिनट का करो जिस घर के अंदर में ठाकुर जी नहीं है समझ लेना वो घर मसान है इसलिए पहली बात तो ये है कि अपने घर में पूरे घर में चाहे जितना छोटा घर हो आप एक घर ठाकुर जी के लिए निकाल दो एक घर नहीं मिलता कोई बात नहीं ठाकुर जी कहते हैं एक अलमारी होगी हम उसी में रह जाएंगे आप कहते हैं अलमारी भी वो बच्चे बच्चे स्कूल के रखते हैं कहा कोई कोई बात बात नहीं नहीं अलमारी में में तीन खल, होते ना एक मुझे दे दो मजले वाले बच्चे का उनका आधे रख दो आधे में ही हम बैठ जाएंगे गोपाल जी छोटे से रख तो नहीं नहीं तो तुम्हारी न, छोटे से रख दो तो उसमें अच्छा दीपक रखना पड़ता कोई बात नहीं तो एक काम करो जो तुम्हारी दीवाल है ना उसी में तुम एक कैलेंडर को कील से टांग दो उसी की तुम आरती उतार लो उसी के सामने तुम दीप जला दो ठाकुर जी इतने में भी राजी है पर तुम अपने साथ में रखो तो ठाकुर जी अपने घर में ठाकुर जी जरूर होने चाहिए हर एक माँ को हर एक परिवार के लोगों को सुबह या शाम को एक साथ मिलकर के ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम मने का। मने का। सुख दिन से मणिका स्वामी दुख दिन से मनिका सुख सम्पत्ति घरे आवे सुख सम्पति घरे आवे कृष्ण के का, ओम जय जग बी हरे तो पिता तुम मेरे शरण गहू में किसकी स्वामी शरण गहू में किसकी तुम भी मैं और नोजा प्रभिन और नोजा आश करू मैं किसी की जय जगदीश हरे तुम पूरण पर मा तुम अंतरे आमी आर ब्रह्म पर में स्वर जार ब्रह्म पर में स् सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मोरख मैं तुम स्वामी, कृपा करो भरता ओम जय जयदी से हरे तुम हो रोचर सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति से या मै किस भी मिलूं दया मै मिलू तुमको में कुमे ओम जय जगदी से हरे। हरी दुखे हरिता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर में अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पढ़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विजय विकार मिटाओ पाप देवा स्वामी देवा, श्रेता भक्ति बढ़ाओ, श्रेता प्रेम बढ़ाओ, सुमंदन की सेवा ओम जय जगदीश हरे सब कुछ है तेरा तेरा तुझी को हरे पन तेरा तुझी को, अरे तुझी को अरे हरे पन चारागे तेरा ओम जय जग बी हरे संकट संकट के में दूर करें ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे अपने घर में ठाकुर जी का मंदिर जरूर बनाए सुबह शाम दीप जलाएं आरती करें घर में मांगल्यता रहती है और दुख दर्द अपने आप ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं। भाग्य में कुछ भी लिखा हो लेकिन मंत्र महामन विषय व्याल के मैटते माता सुनैना जी ने कहा कि बेटी अब तेरे भाग्य का सृजन तो ईश्वर की आराधना कर सकती है इसलिए जाओ तुम प्रतिदिन पुष्प वाटिका में पूजन करो। तो किया सख समेता, समेता और गई मुदित मन गौरी निकेता मज्जन किया पहले जो सरोवर था उसमें स्नान किया कर मज्जन सब सखन समेता और गई मुदित मन गौरी निकेता अत्यंत प्रसन्न चित्त मुन्द्रा के साथ में भगवती गौरी जी के मंदिर में सखियों के साथ में प्रवेश कर उनका पूजन किया गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि बाबा ये तो बता दो पूजन में वो क्या क्या लेकर के गए क्योंकि जनक की पुत्री थी राजा की पुत्री थी तो निश्चित रूप से कुछ विशिष्ट चीजों को लेकर के गई होंगी जिनसे भगवती जी हो गई पाद बाबा जी ने लिखा कि वो क्या क्या लेकर के गई थी ये तो मैंने नहीं देखा लेकिन जिसके बिना परमात्मा की पूजा पूरी नहीं होती परमात्मा प्रसन्न नहीं होता वो वस्तु बड़ी मात्रा में उनके साथ में थी वो क्या था अनुराग पूजा की अधिक अनुराग पूजा कीने की अधिक अनुराग अन्य जी अनुरूप शुभगर क्योंकि मिल ही ना रघो पति बिनू कोटि जप जोगे परमात्मा को क्या चाहिए अनुराग चाहिए तो पूजा की अधिक अनुराग अत्यंत अनुराग के साथ में उन्हें पूजन किया निज अनुरूप सुभगे मांगा अपने अनुरूप का मतलब गोस्वामी जी लिखा है कि अगर आप कन्या के लिए बर को तलाश रहे हो तो क्या क्या चीजों को देखो ये भी लिखा है बोले जो घर बरो कुल हो ये अनूपा तो करिए विवाह अनुरूपा घर कुल खानदान देखो जरा कैसा है घर का मानी मिट्टी की दीवारें नहीं जो घर कुल खानदान बर आप कहेंगे महाराज ये क्या आप पुरानी चीजें सिखाते हैं अब तो दूसरी परंपराएं चल पड़ी हैं कुल खानदान कौन देखता है आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति रुगण हो जाए रोगी हो जाए और उसे रक्त देना पड़े तो फिर क्या होता है कोई भी रक्त दे दोगे तुम उसमें देखा जाता है कि इसका रक्त कौन है वही रक्त होगा नहीं तो दूसरा रोक कर देगा उसको जन्मपत्री मिलाने की परंपरा क्या है ये हमारा बहुत प्राचीन विज्ञान है नई चीज नहीं है बहुत प्राचीन विज्ञान इसकी रक्षा करो जन्मपत्री का मतलब यही होता है देखा जाता है किस कुल खानदान से आए उसी कुल खानदान से हमारा बेटा भी है इन दोनों का रक्त संयुक्त होगा तो, तो शीघ्र संतानें, श्रेष्ठ संतानें पैदा होगी और दुनिया का कल्याण होगा इसलिए इस विधा को ये जो भारतवर्ष का प्राचीन विज्ञान है हमें इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए अमेरिका जैसी कंट्रियों में अरबों खरबों डॉलर लगा करके पता लगाया जाता है कि सूर्य ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण कब है और हमारे इन पंडितों ने हजारों वर्ष पहले से सौ सौ वर्ष के पंचांग बना करके रख दिए आप आज से पचास वर्ष बाद में जो सूर्य ग्रहण होना वाला है वो किस में किस पल किस क्षण पर होगा आज पचास वर्ष पहले आप देख सकते हो ये विज्ञान भारत वर्ष के अलावा किसी दूसरी कंट्री में नहीं है इसकी रक्षा करना चाहिए सूर्य किस दिशा में है चंद्रग्रह कहां पर है यह भारतीय संस्कृति की गौरव और गरिमा है इसलिए जो घर बर बर मनी की जो आचरण है उनको देखो अब नए नए ऐसी चीजें चली है पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम था कि आने वाली सदी में कुछ नए नए त्यौहार अमेरिका से आ जाएंगे पाश्चात्य कंट्रियों से आ जाएंगे आज के बच्चों को दीपावली में दीपावली में दीप जलाने का शौक नहीं है आज के बच्चे को होली के टाइम पर वो अपने घर में कंप्यूटर में कुछ देखता है रंग लगाओ तो गाली देने लग जाए क्या करते पुराने हड़ो एक करते हमको नहीं चाहिए, लेकिन उसको वो कौन सा एक त्योहार होता है एक नया नया इधर आ गया है वो लाटेंडे होता है क्या होता है वो हाँ वो आप सब जान मनाते तो आप लोगों घुमा लो वो उसमें बच्चों को रुचि है उसमें बच्चों को रुचि है अब लां को आप बेलाइंटन तो ठीक ही है जिस जिस, जिस में लोग बेलाइन हो जाए उसी का नाम तो है बेलाइन इसलिए आप अपनी भारतीय संस्कृति के पर्वों को मनाओ देखो रक्षाबंधन रक्षाबंधन पर्व का जितना महत्व तो बढ़ेगा उतनी ही बहु बेटियों की सुरक्षा अपने आप इस दुनिया में बढ़ेगी दीपावली का जितना महत्व बढ़ेगा भैया दौज जितनी आगे जाएगी उतनी इस देश में बेटियां और बहुएं सुरक्षित होंगी इन पर्वों को हम जानते नहीं और जानते हैं तो मानते नहीं इसलिए आज देश के किसी भी न्यूज पेपर को उठा करके देखो कहीं ना कहीं हमारी किसी बेटी या किसी बहन की आवरू की लुटने का समाचार उसमें होता है उसका उत्तरदायी कौन है उन नौजवानों का जितना दोष नहीं है जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उससे ज्यादा दोष उनके ऊपर ध्यान ना देने वाले उनके मां बाप का है क्योंकि उन्हें रामायण नहीं सिखाई क्योंकि उन्हें अध्यात्म की ओर नहीं ले गए इन रिश्तों को बताना बहुत आवश्यक है चरित्र हीनम न बच्चे रामचरितमानस पढ़ेंगे तब तो चरित्र को जानेंगे बच्चे श्रीमद्भागवत पढ़ेंगे तब तो चरित्र को जानेंगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल लाइफ रिलीजियस लाइफ सक्सेसफुल लाइफ तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है इन चीजों को जानना ईश्वरी जी पूजन की पूजा की है अधिक अनुराग और निजी अनुरूप सुभग बर मांगा अपने अनुरूप श्रेष्ठ वर की याचना की और ध्यान रखना पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती किश्वरी जी अभी पूजन ही कर रही थी तभी तक क्या हुआ एक सखी सीए संग बिहाई गई रही दे देख एक सखी सी संग बिहाई गई रही दे देख ते दो बंधु बिलो के जाई मेमो विवस में सीता पही आई। जिस समय किशोरी जी पूजन कर रही है उनकी जो आठ सखिया थी उनमें से एक सखी उनका साथ छोड़कर बाटिका में घूमने चली गई आप जरा सोचो आप उस सखी के बारे में क्या कहेंगे वो अच्छी सखी थी कि पूजन का जब टाइम आया तो वो बाहर चली गई सीता जी का साथ साथ शीता मंदर में आई और सीता जी मंदिर में घुसी और वो बाहर चली गई ये कैसी सखी थी लेकिन भगवान जी उसी सखी को मिले सीता जी अंदर पूजा कर रही हैं, हमारे संत लोग कहते हैं कि सीता जी की सखियों में साक्षात भगवती पार्वती जी अब पार्वती जी सोचते हैं कि जानक जी यहाँ पूजन तो मेरे ही करेंगी तो मुझे तो बड़ा संकोच होगा कि वो मेरा पूजन करेंगे इसलिए चलो जिसके लिए ये पूजन कर रही है मैं उसकी तलाश करू श्रेष्ठ वर्ग की याचना के लिए पूजन कर रही है मैं उसकी तलाश करती दु बंधु बलोके जाई और प्रेम विवश सीता संतों ने कहा अवध के संत लोग कहते हैं ये प्रेम लक्षणा भक्ति है दसधा भक्ति सुदशा देखी सकिन पुल की गात जलने कहु कारण हर सब मृदु ब उसकी उस प्रसन्नता उसकी पुलकावली आंखों से प्रवाहित होते हुए प्रेमाश्रु गदगद गदगदशा पागल से स्थिति उसको जब देखा तो वो पूछती है कि सखी कहू कारण निज हरस कर पूछा समृद्ध सखी ने विह्वल भाव से लड़खड़ाती हुई वाणी से क्या कहा मोहिनी मोहिनी कीने सकल नर नारी की रे स्वस सकल नर नारी की रे स्वस सकल नर नारी की रे स्वस सकल नर नारी देखन भागे कुंवर दोई आए बहक सोरे सब बाती सुहाए देखने बाद सब बाती सुहाए सब जो राजकुमार कल जनकपुर में आए थे हम लोगों ने कितनी कोशिश की उनकी माताजी का नाम लिया पिताजी का नाम लिया फूल वर्षाए फिर भी उन्होंने नहीं देखा लेकिन हमारी तपस्या आज सार्थक हो गई वो ही दोनों राजकुमार यहाँ पर आ गए देख ना कुछ ताश जो बात सुनी तो दर्श लाग लोचन अकुलाने श्री किशोरी जी के भी उनके दर्शनों के लिए लोचन अकुलाने क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कही था भिन्न न भिन्न वो कोई इस युग के थोड़ी हरदम के एक ही है और इतने दिनों से मिथिलेश अवतार लेने के बाद में उनसे बिछली हुई है नाम सुना उनकी आंखें तड़प उठी पर मर्यादा की लीला है कैसे सीधी चली जाए अब सीता जी ये भी देखो, जो मर्यादित परिवार की बेटियां होती हैं वो बहक करके उनके कदम अव्यवस्थित इधर-उधर कहीं नहीं जाती इसलिए उन्हें पहले प्रूफ कर लेना चाहा कि देखें वो मेरे ही है, है। सुमिर सी नारदी प्रीति महर्षि नारदी ने उनको कथा में कहा था कि ऐसे राजीव लोचन राम जी हैं मिथिलेश चंदनी जी जिस समय आप गौरी जी का पूजन करें और उसी समय प्रसन्नता सूचक जब ये संदेश मिलेगा समझ लेना वो तुम्हारे प्रियतम का संदेश है और जानकी जी अभी पूजन ही कर रही थी उसी समय सखी ने संदेश दिया है नारद जी की बात याद आ गई सुमर श्रिया नारद वचन उपजी प्रत ये तो मेरे ही है ये मेरे सर्वस्व है ये मेरे प्राणा है ये मेरे लोका है ये मेरे हृदया है मन में ये दृढ़ तो जगी पर फिर भी वो प्रमाणित कर लेना चाहती है कैसे प्रमाणित करें तो किशोरी जी के हाथ में जो कंगन है ना वो भी बड़े दिव्य है भगवान जी के जो आभूषण होते हैं ना वो भी दिव्य होते हैं। कभी-कभी लोग क्वेश्चन बड़े के जब की कर देते लोग कहते हैं महाराजी सुंदरकांड में एक शंका है क्या शंका है कबू जो हनुमान जी मच्छर बन गए तो उन्होंने अंगूठी कहां रखी बड़े गजब की बात देखी नहीं प्रभु मुद्रिका बोले मच्छर बन गए तो वह रूटी का रखी अब ये बताओ जब इंसानों के मच्छर अलग हैं गाय भैंसों के लिए खटमल है कि नहीं तो वो जोधन जोदन भर के जिनके मुख थे उन बंदरों के लिए जय मच्छर होंगे जो हम लोगों काटते मच्छर भी तो होंगे उनके बड़े बड़े अब ऐसे संतों ने कहा मशक मानी किसी ने बिल्ली कहा किसी ने गिलहरी कहा जो भी तो समान का मतलब ये नहीं होता कि वो मच्छर बन गए मशक समान समानांतर रूप में आ गया और फिर बात ये कहते हैं ये तो प्रश्न वहां भी करते हैं कि हनुमान जी वो भगवान शंकर जी का धनुष कितना बड़ा था कि 20 10000 योद्धाओं ने 20000 हाथ लगा लिए भगवान की जो वस्तुएं होती हैं वो अद्भुत होती हैं दिव्य होती हैं ठाकुर जी की सेवा में आने वाले बहुत से लोग हैं पूजा करते हैं मैंने कई लोगों घरों में देखा वो थाली मान लेंगे बर्तन मान लेंगे लेकिन घंटी को माजते ही नहीं घंटी वैसी रखी रहेंगे वहां पर तो ठाकुर जी के पूजा में आने वाले जितने भी पात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं जाने पारखत पारखत मन क्या होता है ठाकुर जी के सेवक मुझे मालूम है कि जब मैं गंजवासोदा नौलखी में रहता था और एक बात की अनंत कृपा पूज्य गुरुदेव यहां पर बैठे हुए यहां पर सबसे ज्यादा अगर मुझे प्रसन्नता किसी विषय की है तो वो यही है कि हमारे पूज्य दीक्षा गुरु जी महाराज यहाँ पर विराजमान है और उनकी वात्सलता उनकी कृपा है पूरे समय पर आप देख रहे हैं कि वो कथा को श्रवरण कर रहे हैं और आज यदि मैं इस मंच पर बैठा हूं और कथा कर रहा हूं तो उनका ही कृपा है उन्हीं की आशीर्वाद है क्योंकि जब बचपन में मैं शिष्य बना था परम शुद्ध संत श्री जगन्नाथ दास जी महाराज ने आदेश दिया था कि आपको राम मंत्र ग्रहण करना है और महाराज जी का समय संत सेवा के लिए चालीस चालीस संत नौ में आ जाएं और महाराज जी एक साथ अच्छा माता एक प्रश्न का उत्तर देना आप लोग एक चौकी पर दो दो रोटियां एक साथ बेल सकती हो कभी बेली महाराज जी को हमने बेलते हुए दिखाया <laughs> बड़ा तवा होता था और एक पर रोटी पर और पर हथ लगा करके दो रोटी एक साथ मिलती थी और बड़े तवा पर रख करके पूरे संतों को बड़े महाराज जी से छुप करके भी दक्षिणा दे, दे देते थे जो भी संत क्योंकि नौलखी में गंजवासोदा में सभी रेले उतरती थी और परम पूज्य स्वामी जगन्नाथदास जी महाराज का नियम था वो पता लगा लेते थे ये इधर वो झांसी वाली गाड़ी निकल गई निकल गई कहा आधा घंटे को अभी भोपाल वाली गाड़ी निकल गई कहा निकल गई उसके आधा घंटे बाद उनको ये लगता था कि इन ट्रेनों में संत आएंगे इनसे संत आएंगे और संतों को बैठ करके अपने हाथ से पंखा करते हुए उनको दिमा और वो मैंने महाराज श्री की निष्ठा देखी और महाराज जी तब मेरी अवस्था उसमें 11 वर्ष की थी और महाराज जी की अवस्था उसमें 21 वर्ष की थी और महाराज जी का शरीर तब भी ऐसी था जैसे अभी थोड़े से और दंड बैठक तब करते थे महाराज श्री तो उस समय पर चलते चलते रामायण तन तो के मुखार बंद में रखी हुई थी चलते जाए और चौपाई गाते जाए महाराज जी मैं गा के बता दू कैसे गाते थे और मंगल आमंगल और जी अपने हारी जाते थे थे चलते जाते हमको भी कभी कभी बाल विनोद सुनता था तो गणेश जी का मंदिर था चबूतरा एक दिन वहीं पर बैठे बैठे हमने कहा महाराज जी रामायण अब हमको थोड़ा उतनी अकल तो थी नहीं कि गुरु जी की परीक्षा लें ले आए हम गुटका और गुटका ला करके बोला महाराज जी यहाँ से चौपाई बोलो तो वहीं से शुरू हो जाए जहाँ से शुरू करें वहीं से शुरू हो जाए तब मेरे मन में आया कि ऐसी रामायण मुझे कैसे याद हो सकती <laughs> तो सुंदरकांड में तो वही महाराज जी ने सिखा दिया था परम पूज्य जगन्नाथ दादी महाराज रोज सुंदरकांड होता था फिर वो नौलखी में रखा हुआ था एक रथ अब वो अब रथ अभी भी रखा है जो गंजवा वाले वो देख लेना वहां पर नौलखी पर जो नदी तट पर है ना और उसमें पीछे से एक रास्ता था उसी में घुस करके सो जाते थे, थे। उसी में अरण और कांड का पाठ कर कर करके वहाँ पर सीखा अयोध्या कांड का पाठ मैंने वाराणसी में किया श्रीमद वृंदावन धाम में संतों के बीच में बहुत संतों का इतना स्नेह श्रीमद वृंदावन धाम में था कि जिनकी हम चर्चा नहीं कर सकते परम पूज्य संत, संत श्री सुदामादास जी महाराज परम सिद्धेय संत श्री गणेश दास जी महाराज भक्तमाली जी महाराज जिनके शिष्य श्री राजेंद्र जी महाराज देख रहे हैं आप कितनी भक्ति की वर्षा चारों तरफ करते हैं तो श्री गणेश दास जी महाराज उस समय थे परम पूज रामेश्वर दास जी महाराज थे भूढ़े रामायणी जी थे और उसी समय पर मामा जी का वहां पर पदार्पण होता था श्री वैष्णो दास जी महाराज गोरेदाऊ जी में थे और ऐसे महान संतों का सानिध्य प्राप्त होता था जिनका दर्शन कर लेने मात्र से ही जीवन के पाप नष्ट हो जाए तुम्हें तो ठाकुर जी के पारखद ठाकुर जी की सेवा में मुझे लगा दिया और ठाकुर जी के पारखद मलने के लिए जाता था तो बड़े जी का कहना ये था कि ये जो तुम पारखद हो एक हाथ में लिए बाल्टी और एक हाथ में लिए पारखद और बीच में पानी पड़ा हुआ था और मेरा पांव फिसल गया पारखद नीचे गिर पड़े परम पूज्य सिद्ध संत जगन्नाथ दादी महाराज उठे और बड़े गुस्सा हुए एक प्यार से थप्पड़ मारा बेटा मैंने तुझे कितने बार समझाया ये पारखद नहीं है ये ये ये केवल बर्तन नहीं है पारखद ठाकुर जी के स्वरूप है इन, इनको भगवान की तरह पूजा जाता है इसलिए पूजन में जब एक भाग चंदन का निकाला जाता है तो पहले पारखदों को लगाते हैं देवम भूतवा देवम यजे अर्चना की उपासना की परंपरा इसलिए देवम भूत यजे तो ये पारखद है ये दिव्य है ये घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं और रामचरित मन समय तो स्पष्ट गोस्वामी तो तुलसीदास जी ने राम गीतावली में लिखा है कि जब वो मुद्रिका सीता जी के पास में पहुंचती है तो सीता जी मुद्रिका से बात करती है कह मन मुद्री बोल रही अरे मुद्रिका तू मुझे बता मेरे राम जी कैसे है मुद्रिका बात करती सीता जी से कहूँ राम वियोग सीता वायरलेस का काम करती है राम जी बोलने लग जाते हैं उसके अंदर में असक है कपी गदगद गद हनुमान जी महाराज तो गदगद गद हो गए वो बोल सकते नहीं थे और उसी समय पर तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जो पारखद है वो पारखद बड़े दिव्य होते हैं वो बढ़ भी सकते हैं वो घट भी सकते हैं उसी प्रकार से जो धनुष है ना वो भी साधारण नहीं है शंकर जी का शिष्य है ते त्रिपुरारी राख पढ़ायो हैं शंकर जी ने बचपन से ही पढ़ा करके रखा था इसको तो सीता जी के हाथ में जो कंगन है वो भी बड़े असाधारण है सीता जी ने कंगनों से निवेदन किया कि मैं तो जरा उचक करके उनको देख नहीं सकती कि वो किधर हैं कैसे हैं और सामने झाड़ी में सूर्य को प्रणाम करने के बहाने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाऊंगी आप उनको देख लेना कि वो मेरे ही हैं कि नहीं है श्री किशोरी जी ने भगवती की प्रार्थना करने के बाद में सूर्याभिमुखी हुई सूर्य को जल चढ़ाया और दोनों हाथ उन्हें ऐसे किए तो दो कंगन उनके हाथ में थे एक एक कंगन तो उनकी कलाई में यहां पर फंसा हुआ था और जो किनारे का कंगन था वो किनारे पर था जो ही किशोरी जी ने दोनों हाथ सीधे किए तो ऊपर वाले कंगनों ने राम जी को देख लिया और फिर ऊपर वाले कंगन फिसके और जो एक एक कंगन कलाई में सीताजी के कान के पास में था उनसे टकराए और कणकण की आवाज करके कह दिया कि कणकण में अनुसुत होने वाले परात पर तुम्हारे परम प्रियतम रामजी ही है ये और कोई नहीं और वो जो कंगन है ना उनकी आवाज वो सीते जी जान सकती हैं। और दूसरा एक और जान सकता है उसकी आवाज को कौन जो प्रियतम क्योंकि वो भी तो निरंतर एक साथ सहचर है उस उन कंगनों ने सीता जी को बताया कि तुम्हारे प्रियतम ही तुम दर्शन कर सकती हो और ये आवाज राम जी तक पहुंची। गई कंकन किन नू पूरे ध्वनि सुने कहते लखने रामो हृदय गुण मानू मदने दीनी मनसा विशु विजय होरा कहा शशि भई नयन चकोरा श्री रघुनंदन राम जी ने मिथिलेश को ओर देखा आप सोचो अगर एक नारी चलेगी तो पहले कंगनों की आवाज होगी या नूपरों की आवाज किसकी आवाज आएगी पहले पहले वो चलेंगी तो नूपरों की आवाज आएगी जब थोड़े हाथ लेंगे तब कंगनों की आवाज आएगी यहां कहते हैं पहले कंगनों की आवाज हुई नूपुर क्योंकि दोनों हाथ ऊपर उठाए ना कंगनों ने कहा कि राम है और राम जी भी अपनी प्रियतमा के कंगनों के दिव्य ध्वनि को समझकर पहचानगे किशोरी जी और लक्ष्मण जी को संकेत में कहा एक चारित्रिकता है एक बड़ा भाई एक युवा श्री जी को देख रहे हैं तो छोटे भाई के मन में एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है मर्यादा की प्रेरणा उसी दिन तो लक्ष्मण जी महाराज के सामने क्लियर करते रहते है। हैं, जनके तनि या यही सोई धनुष जो साक्षात लक्ष्मी भगवती के रूप में विराजमान रहती है सोई ये वही है तांत जनक तनिया यह सोई धनुष जग जी कारण हुई जिसके लिए धनुष पूजन गौर सी ले आई राम जी ने बड़े लंबे चौड़े प्रसंग में यह बताया है कि मेरा मन सहज निर्मल है मन कुपंथ पग धरे का मुहि अतशह प्रतीत मैं दूसरे की बात नहीं करता पर मुझे मेरे मन पर पूरा विश्वास है जैसे सपने ऊपर नारी नाहेरी लेकिन फिर भी तात यदि मैं इनको देख रहा हूं इसका सीधा सार्थ है कि ये मेरी है इसलिए मैं इनको देख रहा हूं लक्ष्मण जी कुछ बोले कुछ नहीं बोले आप लक्ष्मण जी का चरित्र जल की तरह है शीत आपाता नित्या नित्या परमाण रूपा नित्या, नित्या का जल के तीन रूप होते हैं एक जल वो होता है जो द्रव्य के रूप में होता है द्रव्य पदार्थ के रूप में जिसे हम पीते हैं पीकर के अपनी शुदा को शांत करते हैं और उसी जल को जब हम किसी फ्रीज में रख देते हैं तो पत्थर की तरह वो ठोस हो जाता है और वही पानी जब हम अग्नि के ऊपर चढ़ा देते लक्ष्मण जी के भी तीनों चरित्र अयोध्या में लक्ष्मण जी महाराज दिव्य सामान्य पदार्थ के रूप में पुष्प में लक्ष्मण जी भाप की तरह हैं उनके होना ना होना मालूम नहीं पड़ता ना वो हा बोले ना ना बोले लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा भाई साहब अभी आपको जो कुछ बोलना है आप बोलो और जहां मैं बोलू वहां आप मत बोलना जनक जी के सामने मैं बोलूंगा तो थो आप थोड़ा सा बटवारा कर लेते उसके बाद में किशोरी जी सखियों के साथ में उस दिशा में जाती हैं जहां प्रभु श्री राम जी है सखियों के साथ मन की बड़ी लालसा बढ़ती है कि मैं जाकर के उनका दर्शन करूं और दर्शन के लिए जब वो जाती है तो दर्श लाग लोचन अकुलाने क्योंकि जब तक आपके जीवन में परमात्मा के दर्शनों की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे जैसे ब्रजांगनाएं रुर्दू सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लाल साह जब वो रोपणी तब आदर्श भगवान प्रकट हुए उसी प्रकार से श्री किशोरी जी जब उनके नेत्रों में व्याकुलता बढ़ी तब वो उस में जाते लता ओ तब सखने लख लता सखने लख श्यामल गो रे के सोरे सुहाए श्यामल गौ खैरूपलो चन कुल देख रूप लो चन कु हर से जनून जी निधि पहचान हर से जनू निधि पहचान थके नयन छवि दे छवि देख पल के नहुं परे हरे पल के नहुं परे से से पर बिलो बिलोचन चारु चन चल बारू बी तजे दृगन चल मनहू सकुचणी तजे दृगन और आए। कपाटे सया श्री किशोरी जी राम जी को देख रहे अपलक बड़ी आनंद रस मुद्र माधुरी की छटा का अवलोकन कर रहे हैं। श्री राम जी ने भी उनका अवलोकन किया लता भवन ते प्रगट भे अवसर दो भाई जुग जनुगम विधू जलद पटल श्री किशोरी जी ने राम जी को देखा राम जी ने भी किशोरी जी को देखा है भय विलोचन चारु अचंचन श्री किशोरी जी के जो चारु अत्यंत सरोप रस माधुर्य रस से भरे हुए जो नेत्र हैं, भये विलोचन चारु अचंचल, वो नेत्र राम जी को देखते ही अचंचल हो गए अचंचल। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो निरंतर भगवान की सहचरी है वो जी के दिव्य रूप रश्मी को देखकर करके उनके नेत्र अचंचल हो गए अजी राम जी के रूप रश्स माधुरी को तो राम जी खुद भी देखते हैं तो वो खुद भी अचंचल हो जाती है श्रीमद् भागवत की टीका में एक वर्णन आता है कि एक बार मैया यशोदा अपने लाडले बारिशी कन्हैया को नन्हे सी कन्हैया को लेकर के अपने मणि में आंगन में खड़ी होती है थी। और लाला उनकी गोद में था उसका मन मचला नीचे उतरने के लिए मैया यशोदा ने कन्हैया को नीचे उतार दिया अब मणि में आंगन था कुमार संक्रांत आत्मीय मुखार बिंदम से बनी हुई उस मणि में आंगन में लाला जब उतरे और जब वो बैठ गए तो कांच का अगर कांच के ऊपर बच्चे को बैठा दो तो क्या होगा बच्चे को अपनी छवि दिखाई पड़ेगी तो मणियों के बने हुए दे, देख, देखा। और जिन्होंने अपना, अपना रूप देखा तो इतने मंत्रमुग्ध हो गए उनका मन ललचा उठा ये कितना प्यारा बालक है इससे मैं अपनी गोद में ले लू और दोनों हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी दिला भुखेदान कन्हैया घुपनों से बैठ गए और दोनों हाथों को ऊपर से नीचे को करने लगे ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे अब आप बोलो अगर एक बालक मणिम पर बैठा हो वो नीचे को हाथ कर रहा हो तो नीचे जो तस्वीर है जो बच्चा दिख रहा है वो क्या करेगा उसका भी हाथ ऐसे ऐसे ऊपर को चलेगा कन्हैया खिलखिला उठे बोले यह भी मुझे पकड़ना चाहता है वो नीचे से हाथ कर रहे हैं और नीचे से दो हाथ ऊपर लाला ऊपर से कर रहे हैं और नीचे से दो हाथ कर रहे हैं अब जब मणि में आंगन में आ गए दीवाल में आ गए धरती पर आ गए तो हैसे, हैसे हाथ मलने लगे वो कैसे पकड़ में आए वो तो तस्वीर थी जब पकड़ नहीं पाए, तो आदा तु तद ला भूखे दान निरीक्ष धात्री बद निरीक्ष जब कन्हैया अपने ही स्वरूप को अपने हाथों में पकड़ नहीं पाए तो अपने मां की ओर देख करके रोने लग गई मैयाशोदा ने कहा लाला क्या हुआ क्यों रो रहा है तो लाला ने रोते हुए कहा कि मैया तू कितनी सौभाग्यशाली है कि तू ऐसे ही बालक को अपनी गोद में खिलाती है लेकिन मैं ब्रह्म होकर के भी इस बालक को अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता तो परमात्मा खुद उसके रूप को देख करके अपने ही रूप में मंत्र हो जाता है तो श्री किशोरी जी भय विलोचन चारु अचंचल, जो चंचल नेत्र हैं उनकी पल गिरना बंद पल के गिरती क्यों है आपको पहले यह जानना पड़ेगा श्रीमद भागवत के नवम स्क में जहां निमी का वर्णन है वहां पर कहते हैं कि जब निमीजी महाराज को वशिष्ठ जी के श्राप के द्वारा जब वो शरीर उन्होंने त्याग दिया तो बाद में उन्होंने शरीर को अस्वीकार कर दिया उनसे कहा गया कि आप शरीर में लौटाओ उन्हें अस्वीकार कर दिया और बाद में वो लोगों के पलकों पर निवास कर दिया ये हमारी पलकें गिरती क्यों है इसलिए कि इन पलकों पर महाराज निमि का निवास है उनके कारण इसलिए सुंदर में में कहते कहते कहते हैं निमस, निमस करुणा पलक के गिरने के गिरने एक टाइम को क्या लेकिन हमारी एक प्राचीन काल की परंपरा है कि अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो अपने लिए तो दूसरों को रिस्पेक्ट दो पुराने जमाने में ऐसा होता था घर में जब बहुएं आ जाएं, बच्चे आ जाएं, तो घर में बहुओं को काम काज करना है तो कब तक बेचारी घूंघट डाल करके काम करेंगी तो बड़े बुजुर्ग लोग जो गांव में होते थे वो गांव के बाहर खलियान में अपनी झोपड़ी बना लेते थे वहाँ रहते थे या मकान बना लेते थे रात में ही निकल जाते थे परेशान वगैरह करके जब भोजन का टाइम हो जाए तो बहुएं सूचना भिजवा देते थे जाओ बुलाओ भोजन बन जाए अब वो दद्दा वहां से आते थे अपना कपड़ा डालकर और फिर दरवाजे पर सीधे नहीं घुस जाते थे। दरवाजे को खटखटाते हैं या खांसने की आवाज करते हैं कुछ कुछ ना कुछ ना आवाज करते हैं। ताकि बहुओं को संभलने का अवसर मिले और बहुओं को पता लग जाता था बाबूजी आ गए हैं तत्काल घूंघट काल करके और पिताजी को उपनाम करके और फिर स्वागत होता प्रतिष्ठा देने से प्रतिष्ठा मिलती है महाराज ने सोचा कि पुरानी परंपराएं जहां पर बेटे और बहू मिल रहे हों, वहां पर सयानों को नहीं होना चाहिए। अगर बेटे बहू एक कमरे में बात कर रहे हैं तो सयाने वहां से हट जाते महाराज निवी ने सोचा मेरे कुल की वंशजा मिथिलेश ने सीता अपने प्रियतम राम को निहार रही है इस समय पर मुझे यहां पर नहीं होना चाहिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मनो सकुच नि मानव के संकोच के साथ में महाराज निमेश ने किशोरी जी के, के अंचनों को त्याग दिया और जब वो उनके नेत्रों से उतर गए तो उनकी पलकों का गिरना अपने आप ही रुक गया ऐसे प्रभु जादू भरी तेरी आँखें घर गई जादू भरी तेरिया जादू भरी तेरिया जादू भरी तेरियाँ खेज भर गई की कतारी कजरारी छुई मुई छतियाँ से उतर गई कटाई कर उतरे गयी जादू भरी तेरी आज धर गयी जादू भरी तेरिया खेज गयी जादू भरी तेरी आज भर गई जादू भरी तेरी आज भरी परी मोती जी बिखर गई बर्श परी मोती जी बिखर गई जादू भरी तेरी आंखें भर गई जादू भरी आंखें खेज गई जादू भरी तेरी आंखें दे गई जादू भरी तेरी आज थे टरते नहीं तारे अब पल पलक टरते नहीं तारे अब पल पलक टरते नहीं तारे अब पल पलक टरते नहीं तारे छिन छोरते जनू जान कर गई छिन छोरते जनू निकल गई जादू भरी तेरी आखिर धर गई जादू भरी तेरी आखिर गई जादू भरी तेरी आखिज गई गई जादू भरी तेरी आखे जर कटारी बारी बारी पल कन नैनो की कटारी बारी बारी, बारी कन बारी नैनो की कटारी बारी बारी पल कन जादू की पिटारी द्रगे छुई मुई करे गई जादू की पिटारी द्रगे छुई मुई करे गई जादू बारी री तेरी आखे ज भरे गई राजू बरी तेरी आखे जी राजू बरी तेरी आखे जु गई सच्चिदानंद की जय श्री राम चंद कृपालू भज हरण भव भयदम श्री राम चंदोका ये भाव जादू प्रिया घोरे गटा भावनाशी उगण घोरे गवनासी भरी तेरी श्री किशोरी जी ने दिव्य छवि का आनंद पान किया और वो अभी निरखी रही थी तब तक एक सखी ने संकेत किया कि पुनिया ही बििया काली कहे मैने काली सखी ने श्री सीता जी को संकेत किया पुण्य आओ यही बिरिया काली किशोरी जी कल फिर आएंगे हम संतों ने अलग अलग भाव किए एक संत कहते हैं कि सखी ने कहा कि पुनि आओ यही बिरिया काली अशकह मन बेहसी काली किशोरी जी पुनि आओ पुनि आओ के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया पुनि आओ आप आई थी पूजा करने के लिए अब राजकुमार जी को देख रहे हैं अगर आपके पिताश्री को पता लग गया ज्यादा देर हो गई तो पुनी आओ आओ आओ पिताश्री आपको इधर आने देंगे काली काली दूसरे संत ने ने एक अलग भाव दिया कहते हैं कि पुनी आओ काली। ने कहा महारानी जी समर्थ कहनी दोष गुस्साई यदि कुछ हुआ तो आपको तो कुछ नहीं कहा जाएगा लेकिन अगर महाराज को यह पता लगा कि सखिया पूजन के अतिरिक्त मेरी बेटी को इधर उधर घुमाती है तो क्या हमें फिर आपके साथ में ये सेवा का सौभाग्य मिलेगा पुनः आपके साथ आने का मुझे अवसर मिलेगा हम सबको तो पुनी आओ सब पुनः काली सखी ने किशोरी जी से कहा कि कल फिर अपन आएंगे थोड़ा अभी देख लो कल फिर आएंगे फिर दर्शन कर ले लो चौथे संत ने भाव दिया कहते हैं कि सखी ने सीता जी से नहीं ये तो राम जी सिखा कह सरकार एक तो हमारे बेचारे मालियों ने आपको बाटिका में आ जाने दिया। अब में आए हो तो फूल लेकर तो आओ, आप आओगे आप पांच में संत ने कहा कि सखी ने ये नहीं सखी ने बड़े भावपूर्वक श्री राम जी से कहा कि सरकार जैसे आज आप ठाकुर जी के लिए पुष्प चयन करने के लिए आए हो ना उसी तरह से कल भी पधारना क्योंकि जैसे मेरी किशोरी जी आज पूजन करने के लिए आई हैं ये कल भी आएंगी आप भी कल पधारना एही बिरिया काली छठे संत ने एक भाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि सखी ने श्री किशोरी जी से नहीं राम जी से निमंत्रण दिया कि सरकार जैसे आपको हमने कल पुष्प बरसाए थे हे हरस वर्ष सुमन सुमुख सलोचन वृंद और ये निमंत्रण दिया था कि आप पुष्प वाटका में पधारना आपने हमारे उस निमंत्रण को स्वीकार किया और आप पुष्पाटका में पधारे हैं उसी प्रकार से हम आपको आज एक दूसरा निमंत्रण देते हैं हमने सुना है कि आपके पिताजी को निमंत्रण नहीं भेजा गया कोई कहता है आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया मामा जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि ना हम तुह के बोल पठावली ना को लिख ली और बिन पनही के पैदल आइलन मुन के बनल संगतियां तो आप तो बिना बुलाया है तो यहाँ सखिया निमंत्रण देती हैं और वो कहती हैं कि हम आपको निमंत्रण देती हैं जैसे कल का आपने निमंत्रण स्वीकार किया पुष्प वाटिका में आप आए आज आपको हम एक और निमंत्रण देती हैं कल आप यहां मत आना क्योंकि किशोरी जी कल इस समय पर यह नहीं होगी कल स्वयं हो रहा होगा इस समय पर इसलिए आप स्वयं भूमि पधारिएगा बस कृतकृत -कृत कर दीजिएगा यह हम श्री किशोरी जी खुद आपको निमंत्रण देने आए पुनि आप मन बेसी है काली उसके बाद में श्री किशोरी जी वहां से चलने लगी और जब किशोरी जी जा रहे हैं तो क्या किया हृदय में, में छवि को अंताकरण में धारण किया राम जी भी तो कोई कम नहीं थे राम जी ने क्या किया कि प्रभु जब जात जानकी जानी सुख शने शोभा की खानी परम प्रेम में मृदुमश नहीं चारो चित्त भीती लिख ली और श्री किशोरी जी जानकी जी क्या करते हैं राम जी का मंगल में छवि को अपने अंताकरण में धारण करके वहां से लौटी और कहा गई बोली गई गई भवानी भवन बहुरी बहोरी का मतलब क्या होता है दोबारा लेकिन श्री किशोरी जी का राम जी के प्रति कितना प्रेम है जब वो जा रही हैं राम जी तो वहीं से खड़े खड़े देख रहे हैं श्री किशोरी जी जाते समय क्या कर रही है सिमरगी बिहगी बहोरी बहोरी किशोरी जी राम जी को देखना चाहती पर अगर वो लौट देखेंगे तो सखी हसी उड़ाएंगे क्यों कुछ प्रेम हो गया है क्या तो वो सीता जी बताना नहीं चाहती लेकिन प्रेम तो है तो सीता जी पीछे मुड़कर कहती सखी वो देखो ना हिरण कितना अच्छा है ना और हिरण को देखने के बहाने मुड़कर के राम जी को देख लेती वो वो वृक्ष देखो ना कितने अच्छे उसमें फूल खिले हुए और वृक्ष को देखने के बहाने फिर राम जी को देख लेती कहीं मोर के नृत्य के देखने के बहाने देखन मिसी मृग बिहत तरु फिर बहोर बहोर मन बेहसे रघुवंश मनी क्योंकि राम जी सबके अंता की जाने वाले श्री पार्वती जी के मंदिर में पुनः भगवती जी लौट करके आई श्री जानकी जी का अब क्यों आई आप पूजा तो आप कर चुकी हैं वरदान भी आपको मिल चुका है निज अनुरूप सुभगवर मांगा कहा पूजा तो मैंने कर ली पर चालीसा का पाठ में भूल गई थी तो वो चालीसा का पाठ करने में पार्वती जी मुस्कुराए का कर लीजिए एक बड़ी सुंदर चालीसा का पाठ है चालीसा मतलब तीन है प्रार्थना में आप लोग सभी लोग गई जय जय गिरी बरे राज भरे राजे किशो जय महेश मुखे चंद्र छो जय महेश मुखे चोरी जय गंज गी खड़ा खड़ान माता जय गंज खड़ा गन माता जगत जननीदानी दूतगा जगत जन भाव भाव विभाव परा भौका भाव, भाव भाव विभाव विध पर भौका विश्व विमो विहान विश्व विमो काली भद्रकाली कपालिनी का दुर्गा क्षमा शिवा धात्मी स्वाह स्वधानमो जय जय गिरीवरेशो जय जय गिरेवरेशो शांतिपेण संस्थिता नमस्म नमो नमः जय महे मुखे चो जय महे मुखे चंद्र चो या स्वयं श्री सुकृतिना नेक्ष्मी पापात्म कुल हृदय सुु बुद्धि श्रद्धा मध्य कुन अमित प्रभाव का चतुर्थ स्कंद की उपासना कर रहे हैं या स्वयं भवनेश्वर श्री जी ने किया। शंतों ने किया पंक्तियों के भी बहुत अर्थ दिए हैं पर समया भाव के कारण एकाध अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे जय जय गिरिवर राज किशोरी किसी भी दिव्य नारी के तीन रूप होते पहले वो किसी की पुत्री होती है फिर वो की प्राणवल्लभा पत्नी होती है फिर वो किसी की माँ होती है तीनों रूपों का वर्णन है जय जय गिलेश भगवान शिव की, की, तो भगवा की प्राणवल्लभे आपके श्री चरणों में सागरणी और फिर तीसरा परिचय उसका किसी माँ के रूप में होता है तो जय गजवन खडानन माता जगत जननी दामि द्विती तीनों का दूसरा भाव संत कहते कहते हैं कलक। कहते हैं कलक जय जय राज किशोरी। किशोरी जब जी जी जी पार्वती पार्वती जी कर रही थी, तो तो को मन ही मन ही बड़ा कि हे हम तो आपके द्वारा अद्भुत हुए भाव उद्भव स्थिता संभ व्रंथ विष्णु भगवान हम तो आपके तो इसलिए चौपाई में में ने ने पार्वती पार्वती जी जी का का किया और उसकी अगली अर्धाली में श्री कहा जय जय जय राज किशोरी हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो तो पार्वती जी ने कहा जय महेश मुख चंद्र चकोरी आपकी जय हो महेश चंद्र चकोरी का तात्पर्य संतो ने किया कि भगवान शंकर जी का है मुख चकोर जिस चंद्रमा का आप उस चंद्रमा की चकोरी है लोचन चारू चकोर शंकर जी का चंद्रमा का है श्री रामचंद्र का शंकर जी है चकोर रामचंद्र के और आप रामचंद्र की चकोरी हैं इसलिए हे महेश मुख के चंद्र की चकोरी आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूं यह पार्वती जी ने निदन किया दूसरी चौपाई में श्री किशोरी जी ने कहा कि जय गज वन माता ये सीता जी ने वंदन किया पार्वती जी ने पलट करके कहा कि मैं तो केवल दो बेटों की माता हूं लेकिन आप जगत जन जय गिरि वरे राज किशोरी जय जय गिरि देवर राज किशोरी जय महेश मुखे चंद्र कोरी जय महेश मुखे चंद्र चोरी तू तो जन के सुता की जाने जाने की अतिशय करो लाने दाने की नानी दान तो ये जगत जनि मैं केवल दो सपूतों की लाल हूँ लेकिन आप तो सारे जगत की अधिष्टात्रिमा हैं इसलिए जगत जन्य दामनी दुख का था तिशी में कहा भो भो भी भाव भविभव पराभव तारी भव विभव पराभव तारीहारी विश्व भि भव पराभारेणी भव पराभ तारे बेस विभोनी सुबस विवादी संग शि की का क्रिया है आप सीता जी ने वंदना की संपूर्ण विश्व के संघार के देवता की संघारी का क्रिया आप, आपका नमन है तो पार्वती जी ने कहा मैं फिर भी वशीभूत हूं मैं शिव के आधीन हूं लेकिन आप आप हैं। तो भव भविभव कहा बिहारी बिहारे जानकारी पति देव का सुपिया महु माँ तू प्रथम तवरे पतिव्रता नारियों में आप सबसे महान है कि मेरी तो महिमा है ना आपने कह दी लेकिन आपकी महमा महिमा इतना कह सकें सारी तो देवी पूजी पद तुम्हारे सोरे बोले सब होए सुखार मुझे तुम्हारे मुनि बहुत सुंदर किया बहुत। अब जानकी जी ने संकेत किया कि मेरी लीला चलने दो ना यहाँ तुम्हें तो आपकी पूजा करके सकल नारियों को आदर्श स्थापित करने आई हूँ कि हर एक नारी को भगवती का पूजन करना चाहिए इसलिए वरदान दो जल्दी अब की पूजा बंद करो सुनु सत हसी से हमारी पूजा ही मैंने नारी सुनसी हमारे, ओ कामे कहते हैं इन दो चौपाइयों का अगर आप प्रतिदिन जो बेटियां श्रेष्ठ वर्ग की तलाश में है अगर वो उपयुक्त वर चाहती है तो रामचरित की चौपाइयां मंत्र है इसलिए इन दो चौपाइयों का एक माला जाप करें और बाद में श्री सीताराम चंद्राभ्यामा एक जाएं कौन कौन सी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुन सब हो सत्य अशीष हमारी पूज है मन कामना तुम्हारी श्रेष्ठ कन्याएं यदि इसका जाप करती हैं श्री सीताराम जी का चित्र रख करके दीप जला करके अगर प्रतिदिन ये इस माला का जाप करें मुझको थोड़ा सा अनुभव है देखो तंत्र मंत्र टा तो मुझे करते ही आता कत क्योंकि मैं पाठ पूजा उतना करते ही नहीं हूं तो आएगा कहा से इसलिए एक जगह गए हम बाहर ऋषि के ऊपर क्या नाम जगह का श्रीनगर कथा चल रही थी हमारे बड़े आत्मन भक्त हैं श्री समीर जी वो आ गए सुबह सुबह महाराज जी महाराज जी नाम का क्या बात कहा वो मेरे एक मित्र हैं उनके बच्चे ने तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं है बच्चा जन्मा है कुछ खाता पीता नहीं कुछ झाड़ फूक दो आप हमने कहा देखो मुझे कुछ नहीं आता सही बताता हूँ कहा नहीं महाराज अब उनकी श्रद्धा है तो आप कुछ कर ही दो हमने कहा मुझे कुछ आते नहीं तो कर क्या दूँ कहा महाराज मेरा कहना आप मान लो आप कर दो उसकी इच्छा है हमने कहा अच्छा ठीक है सुबह सुबह मैं हवन करता हूँ तो मैंने कहा चलो ठीक है ले आना नौ बजे मैंने, इसको तो मैंने।, तो मैंने कहा कह इसको क्या मंत्र कुछ भी बता देते हैं। मैंने क्या मंत्र बोला आपको भी किसी को देना हो तो दे देना कोई आज <laughs> मैं तो बता देता पहले कहते ना बारह वर्ष रहे साधु की टोली अब तो अभी बता देते हैं तो आपदाम पहरतारम दातारम लोकाभिराम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य तीन बार बोल करके दे दिया अजी ऐसा आश्चर्य हुआ कि मैं सिद्ध भर गया कि उस बच्चे ने दोनों हाथों से मुठाई उठा करके खाई तब तो उनको पक्का विश्वास हो गया कि महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर आ गए समीर जी महाराज जी उसके छोटे भाई को बच्चा नहीं कुछ आशीर्वाद कर हमने कहा हमारी कथाएं बंद हो जाएंगी और बस यही अब बच्चा देंगे और लोगों को फैक्ट्रियां चलाएंगे हम हो गया काम। अब वो नहीं माने अब फिर क्या करें अब फिर हमने सुना था परम पूज्य स्वामी जगन्नाथ दादी महाराज जिसको नारियल दे देते दे थे उसको बच्चा हो जाता था नारियल उठाया वही ही मंत्र पढ़ा आपदा में पढ़ता महाराज जी से कहा कि आपको जो कुछ पढ़ना हो पढ़ दो दिया अरे महाराज क्या बात है जम गई हमारी बात है दिन उसको बच्चा हो गया उसके बाद में उन्हीं के परिवार में से एक बेटी थोड़ी दुखी थी सो उनकी माताजी ने एक पत्र लिखा मेरे साथ में तब एक संतोष व्यास करके छात्र रहते थे सो एक पत्र दे दिया था रास्ते में महाराज जी को दे देना उसमें लिखा था मेरी बेटी बड़ी दुखी है थोड़ा सा प्रार्थना कर देना आपने कहा मुझे कुछ आता नहीं भैया ये तुम ले जा तुम्हें लाया है ना तो एक कमंडल पानी ले ले और ये पत्र शंकर जी के ऊपर चढ़ा करके और उन्हीं के ऊपर पत्र भी चढ़ा दे शंकर जी पढ़ लो आप जो भी हो पर चमत्कार तो हो ही गया चमत्कार हो गया उसके बाद में फिर उनको भी बेटी का भी बात ठीक हो गई उसके बाद में फिर एक को पूज्य महाराज सिंह ने कथा करवाई थी फगवाड़ा में महाराज सिंह के सनिद में महाराज श्री का स्थान है फगवाड़ा में चारधाम बुल्लू राना मंदिर बहुत सुंदर भव्य बुल्लु राना धाम में उन्हें चार धाम की स्थापना की संतों का चमत्कार ये होता कि कूड़े कचड़े का भरा हुआ एक गड्ढा था और हमारा श्री की दृष्टि पड़ी तो चार धाम बैठ गए वहां पर चार हं उ गए संतों की दृष्टि का कमाल ही होता है अभी आप गंजबा सुधा नौलखी मंदिर में परम पूज्य महंत के रूप में ब्राजमान है तो वहां पर भी भक्त उनका आशीर्वाद लेते तुलसी भवानी खोज बोने बोले मने तुलसी भवानी खोज बोने ते मे मंदिर चले मन, मन, मन जाए राचू जो तुम्हारे मन में रच बस गया है वही मिलेगा बोले नहीं आप तो रंग बताओ डोन्ट वरी सहज सुंदर जो स्वभाविक कुछ नहीं लगाना पड़ता सहज नेहावन सो, लागे राम जी सोते हुए भी बड़े प्यारे लगते हैं सहज सुंदर कह नहीं आप तो रंग बता दो ना बोले सांवरू मन जाहरा चे मिले सो सहज सुंदर सांवरू का थोड़ा सा पुराने जमाने में लोग जानते नहीं थे ना तो इसलिए पूछते थे कि उनका स्वभाव कैसा है स्वभाव कैसा है? का सुजानशील थे यहीं किशोरी जी ने राम जी का कोड वर्क पुराने जमाने में श्रीमती जी का श्रीमान जी का नाम नहीं लेते थे किशोरी जी राम जी को क्या कहकर बुलाते थी करुणानिधान इसलिए हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड में जाते हैं ना तो हनुमान जी बता देते हैं राम जी बता देते हैं कि ये नाम बताना तो जान जाएंगे हनुमान जी ने यही कहा कि कहात में माँ तु जाने की सतना निधान की श्री किशोरी जी को विश्वास हो गया कि करुणा निधान तो उन्हीं से जान सकते नाम और कोई बता ही नहीं सकता श्री किशोरी जी पूजन करके अपने भवन गई और राम जी कहाँ गए गुरु जी के पास किस लिए गए थे फूल लेने के लिए कितनी देर हो गई घंटों लग गए अब गुरुजी बैठे ठाकुर जी, जी लेकर अब बोलो फिर क्या हो अब राम जी को डर तो लग रहा था अब आए राम जी तो थोड़े से चेहरा उड़ा उड़ा हुआ था गुरु गुरुजी ने पूछा क्या समाचार है तो राम कहू सब कौ सुखी सरल स्वभाव छुअते छलना सीता जी को तो वरदान मिल गया पार्वती जी से कि कि उन्होंने दे दिया मनोकामना तुम्हारी सीता की जी की गुरुजी हैं पार्वती जी उन्होंने वरदान दे दिया सुराम जी के गुरुजी भी पीछे नहीं रहे उन्होंने भी वरदान दे दिया कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे सुराम लखन सुन भाई सुखाए अब इसके बाद महाराज बात तो बहुत लंबी चौड़ी है कि राम जी रात भर सो नहीं पाए करबे बदलते रहे चंद्रमा को देखकर के सीता जी को स्मरण करते रहे सुबह नदी में स्नान किया और जब सूर्य को तर्पण कर रहे थे आज का ऐतिहासिक सूर्य ना जाने कौन सी ऐतिहासिक घटना आज रचना करेगा ना जाने आज वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो धनुष तोड़ेगा मिथिलेश नंदनी के जनक जनक नंदनी के गले में मारा डालेगा लक्ष्मण जी हसी बोले हंस क्यों रहे का भाई साहब ये दूसरे को पट्टी पढ़ाया करो मुझे तो संभालू बोले पट्टी ये बोले हाँ क्या मालूम है आपको मुझे मालूम है कि प्रभु भुजबल महिमा उदघाटी प्रगति धन विघटन परिपाटी ये सूर्य का आज का सूर्योदय आपका इतिहास लिखेगा जब जब आपका अवतार होता है आपके भुजबल का उद्घाटन इसी से, से होता है धनुष यज्ञ हो रहा है हजारों हजारों राजा लोग वहां पर आए हुए चारों तरफ से खचा भीड़ भरी हुई है और उसी समय पर राम और लक्ष्मण समेत विश्व महाराज का आगमन हो रहा है राजा जनक जी ने जिन्हें देखा तुम उन्होंने तत्काल सैनिकों को भेजा कि विश्वामित्री जी को सुरक्षा पूर्वक आगे लेकर के आओ और रंग आवन सब मुही दिखाई राम जी रंगभूम आए तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी इतने तैसी और उसके बाद में सब मंचनते मंच मन्च के सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे मही राजा जनक जी का निर्देश पाते ही श्री किशोरी जी को भी लाया गया रंग भूमि जब सी पगधारी देख भूम मोहे नर देख रूप मोहे नरनारी कई इसके आवांतर प्रत्यंतर अर्थ और कई अर्थ इसके किए गए हैं पर समय अब उसका नहीं है लेकिन मैं आपको सीधे बताऊं जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम जैसी राजा जनक जी का निर्देश पाते ही जो उनके बंदीगण हैं राजा जनक जी की उद्घोषणा करती है कि देश इस देश देश के आए हुए भूपति मिथिलेश राजा जनक की इस पवित्रतम निविवंश की पवित्र धरती मिथिलेश नगरी में इस जनकपुर में देश देश से आए हुए राजाओं महाराजाओं का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं ये इस बीच में मकभूम में मध्य में रखा हुआ ये धनुष ये साधारण धनुष नहीं है इसलिए पल वि कर कहे हम भुजा उठाए विशाल आप सावधान से मेरी प्रतिज्ञा को सुने <Sessus> कि रावण बाण महाभट भे रावण बाण महाभट भे देख सरासन गबई सुधारे देख सरासन गबई सुधा पुरारी को दंड कठोरा पुरारी पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय हा त्रिभुवन जय समेत जय बिचारे ही, बिचारे ही। ए दीप दीपांतर के आए हुए राजा महाराजाओं मिथिलेश नरेश की इस पवित्र धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है ये इस मेकला की इसलिए मद्ध तल से, तल से जो अपने आप को रावण और बाणास से भी अधिक महावट बाझता हो प्लीज वे लोग ही इस धनुष के पास में आए अन्य अपने समय को जाया ना करें और घोषणा अभी हुई ही थी लेकिन वो लोग गौर से सुन नहीं पाए राजा जनक जी के उन बंदीगणों ने एक घोषणा में बात कह दी कि राजाओं सावधान तुम भूप हो और ये बेटी भूषता है सीता भूषता है तुम भूप हो भूप मानी क्या होता है भूमानी पृथ्वी पामानी पति तुम पृथ्वी के पति हो और ये जिसके लिए धनुषज्ञ हो रहा है जानकी भूषता है तो जरा सोच लेना तुम्हारा इसके साथ में रिश्ता क्या बनता है तुम पृथ्वी के पति हो पृथ्वी की बेटी है तो जितने भी प्रवृत्ति के धर्मप्राण अपनी गलती को स्वीकार करते हुए श्री श्री राम जी और जानकी जी को प्रणाम करके एक तरफ हट गए अब वैसे लोग बचे कूर कुपूतमून मूल न आदेश मिला प्रतिज्ञा हुई तो परिकर बांध उठे अकलाई चले इष्ट देवन शरण एक राजा के, के खड़ा होकर उल्लेख बाबा जी ने किया है। उनमें से एक राजा उठा कहता है मौर्या हमारे ऊपर कृपा कर दो का क्या करें का ऐसी मेहरबानी करो तो, कि मुझसे ध्वन टूट जाए गणेश जी ने कहा बड़ा सात्विक तो है कम से कम मुझे याद तो कर रहा है और ये वो चलने को हुआ दस हजार राजा में से एक राजा निकला कितने राजा बचे नौ हजार नौ सौ निन्यानवे सबने एक साथ कहा गणेश गणेश जी, जी महाराज हमने भी आपकी रोज पूजा की है इसलिए हमारी प्रार्थना सुनना बोले क्या कहा इससे धनुषमत हो अब गणेश जी ने कहा किसकी बात सुनाई एक अकेला कह रहा है मुझसे धनुषा दो नौ कह रहा है इससे धनुष्म अब क्या करे अब गणेश जी महाराज चुप हो गए देखो एक बात को समझाने के लिए काल्पनिक ये तथ्य है यह मत पूछना रामायण में कहा लिखा है शैली है किसी बात को समझाने की तरीका होता है तो उस प्रकार से उसके बाद में अब वो जो धनुष तोड़ने वाला था गया उसने प्रयत्न किया लेकिन जब धनुष को वो नहीं तोड़ पाया तो नाक केवल प्रत्यंचा पर गिरा और उसकी नाक कट गई बेचारा अपने रूमाल से नाक को ढक करके आया और पीछे बैठ गया दूसरे राजा की बारी आई उसने फिर गणेश जी को मनाया कहा कि बब्बा गणेश जी मेरी कृपा करो अब मुझसे धन टूट जाए और पीछे के राजाओं ने फिर वही रिपीट किया कि टूटे गणेश जी ने कहा यह बड़ी बड़ंबना है अब मैं क्या करूं तो गणेश जी महाराज जो धन तोड़ने के लिए जा रहा था उस राजा के पास नहीं गए जो ये कह रहे थे इससे टूटे उसके भी पास नहीं गए जो पहले नंबर पर राजा गया था धनुष नहीं तोड़ पाया था लौट करके बेचारा पीछे अपनी असफलता पर आंसू बहा रहा था उसके पास गए गणेश जी ने पूछा कि अब तू तो धनुष तोड़ नहीं पाया बता अब अगले राजा से धनुष तोड़वा दे कि नहीं क्या करें उसने लपक के गणेश जी के पांव को पकड़ लिया और कहने लगा कि गणेश जी महाराज आपने पहले तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी अब मेरी यह प्रार्थना आप जरूर सुन लेना कि मुझसे धनुष नहीं टूटा कोई बात नहीं लेकिन अब कोई भी धनुष ना तोड़ने पाए यह कृपा कर जिस काम को मैं संपादित नहीं कर सका अब वो कोई ना कर पाए हमारा वो देश जो सारी दुनिया में जगत के रूप में पूजा जाता था आज वो दैनीय स्थिति में खड़ा हुआ है इसका जवाबदार कौन है ऐसे ही लोग हैं ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो जब खुद काम कुछ नहीं संपादित कर पाते तो जो अगला काम करने के लिए बढ़ता है उसमें टांग लगा करके उनको बिगड़ाने की कोशिश करते आज क्या हो रहा है हमारे देश में यही तो हो रहा है देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के बाद में भी आज भी देश अपनी असफलताओं पर आंसू रहा है। उसका कारण क्या है उसके कारण है ऐसे लोग जिन राजाओं की प्रवृत्ति के लोग एक पार्टी आती है चुनाव के समय पर चारों तरफ माइक लग जाते हैं जिधर देखो उधर माइक जिधर देखो उधर माइक सब कहते हैं कि हम महात्मा गांधी जी के पूरे फॉलोवर हैं हमें एक बार मौका दो हम देश की सेवा करेंगे देश के लोग विश्वास करके उनको मत प्रदान करके उन्हें सत्ता पर बैठा देते हैं। लेकिन जब वो सत्ता पर पहुंच जाते हैं कुर्सी जब पा लेते हैं तो उसके बाद में वो धृत बन जाती है धृत माने जानते हो धृत का अर्थ ही यही है धर्तम राष्ट्रम ये यह निशा धृत राष्ट्र जिसने राष्ट्र की कुर्सी को पकड़ रखा है अंधा है कुर्सी को पकड़ रखा है महाभारत का वो सीरियल मुझे बड़ा अच्छा लगता था जिसमें धृत के पास जब भी बिदुर जी आते थे भेष पता में आते थे तो वो उसे दिखाई तो नहीं पड़ता था फिर भी अपनी आंखों को ऊपर घुमाता था जैसे उसको मुकुट दिखाई पड़ा हो और दोनों हाथों से मुकुट पकड़ लेता था जिस देश के राजा अंधे धृतराष्ट्र हो तो उसकी संतानें कैसी होंगी? दुर्योधन दुर्योधन मानी क्या होता है योधन मानी बुद्धि जिसकी दूषित बुद्धि है और जिस देश का राजा हो धृतराष्ट अंधा जिसकी बुद्धि हो दूषित द्र्योधन तो उसका शासन सुशासन कैसे हो सकता है दुशासन ही तो होगा दूषित शासन और जहां पर अंधा हो धृतराष्ट्र और जहां पर दुशासन और द्रयोधन जैसे लोग हो वहां भारतीय संस्कृति स्वरूपा द्रौपदी का चीर हर नहीं होगा तो और क्या होगा आज भी हमारे देश की बहु बेटियों का चीरहरण ही तो रहा है एक पार्टी सत्ता पर बैठती है और वो वादा करती है कि हम देश को संभालेंगे जब वो कुछ नहीं कर पाती तो देश की समझदार पब्लिक उसे सत्ता विहीन करके धरती पर ला देती है और उसके बाद में दूसरी पार्टी जब सत्ता पर आकर के बैठती है संगठन पर आकर के बैठती है और वो प्रयास करती है कि मैं कुछ अच्छा काम कर लू तो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी क्या करती है केवल एक धर्म उनका हो जाता है जो भी काम करे टांगड़ा तो जो हम नहीं कर सके वो इसे भी नहीं करने देंगे जो सब जो हमें सहयोग नहीं मिला हमें इसे भी नहीं मिलने देंगे ये देशभक्ति है। कहा की देशभक्ति हम तो रोजे ये नाटक न्यूज में देखते हैं। पक्ष में बैठी हुई पार्टी जो भी हो विपक्ष के पास में जब भी जाओ तो वो आलोचना के सिवा कभी यह नहीं कहता कि यह काम अच्छा है इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति ने हरदम देश को तोड़ा है अगर देश को जोड़ने की सामर्थ्य है तो केवल धर्म में है इसके अलावा और किसी नहीं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धर्म विहीन राजनीति विधवा है इस देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन जी ने कहा था कि भारत की पहचान आध्यात्म से और यदि इस देश में अध्यात्म रहेगा तो भारत की पहचान बचेगी और जिस दिन इसका धर्म और अध्यात्म खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी देश की पहचान खत्म हो जाएगी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चिंतन की बात है कि हम अपने अध्यात्म की अपने देश की गरिमा की रक्षा करें तो भूपो से दसे कई बारा लगे उठावन बन नटारा न तारा भूप सहसे दसे एक नई लगे उठावन बन नटारा न तारा भूप सह दसे कहीं बास ए कहीं बारा लगे उठा कर था लगे उठा बन तरै न कारा निप सब करें चापुत कर दरअसल जल राजा एक साथ मिलकर के धनुष को जब उठाने लगे तो महाराज जनक जी ने देखा कि क्या कर रहे हैं लोग राजा जनक जी से फिर रहा नहीं राजा जनक जी बीच में ही बोले कि कुआरी मनोहरि विजय बड़ी की रति अति कमनी पावन हारे बिरंच जनू रचियो न धनु दमुनी कहु का लाभ न भावा ये लाभ हुए बोले ये क्या खेल मचा तुम लोगों ने अरे हुँ, हुँ, भाई तलवार वसुंधरा इस पृथ्वी पर सदैव योद्धा लोग निवास करते लेकिन तुम लोगों के, के प्रतीक बन रहे हैं मानो कि अब इस पृथ्वी पर वीर पुरुष कोई रही नहीं गया बीर में मही जानी तदा हुआ जाऊ अब आप इस आशा का प्रत्याग कर दे कि हम सीता का विवाह आपके साथ में करेंगे तदा हुआ आस निजनित ग्रह जाऊ हमने यह समझ लिया है लिखा न विधि वे विवाह जनक जी फपक करके उठे सावधान यहां से जाने के बाद में आपके पास में जितने भी डिग्री डिप्लोमे योद्धा संबंधित हैं सब यहीं पर फाड़ करके फेंक दे अवदन को माखे भटमानी क्योंकि वीर विहीन मही में जानी यहां से जाने के उपरांत आप में से किसी को भी योद्धा कहलाने का कोई हक नहीं है राजा जनक जी ने इतना कहते कहते अपनी सीता की ओर देखा और सीता की सीता के हाथ में माल और वो माल ऐसी ही जनक जी अपने मस्तक को पकड़ करके रोने लगे कहा बेटी मुझे क्षमा कर देना सुकृति जाए जो पने पर है सुकृत जाए का प्रत्याग करता हूं तो मेरे सारे मेरे पुण्य नष्ट जाते और यदि मैं प्रतिज्ञा का प्रत्याग ना करी कुछ उन्होंने ये शब्द कहे कि वीर विन मही में जाने शब्द एक महापुरुष को बर्दाश्त नहीं किया और वो है श्री लखनलाल जी महाराज एक आप से प्रश्न कर दें, जोड़ से उत्तर देना आप बताओ लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था कैसा था जोड़ से बोलो जरा तेज ज्यादातर लोगों का यही मत है कि तेज था आपने किससे सुनकर के कहा कि तेज थे रामचरितमानस में तो एक भी नहीं बोल रहा है कि वो तेज गोस्वामी जी से पूछो वो अपने संपादन में कहते हैं कि बंदा लक्ष्मण पद जल जाता और कैसे हैं बोले शीतल सुभग भगत सुखदान जो उनके साथ में रहता होगा उसी को ज्यादा मालूम होगा और राम जी क्या कहते हैं? कह, कहते हैं लक्ष्मण मेरा दुदमुहा बालक बर्र बालक एक स्वभा संतोष का हु सीता जी क्या कहते हैं सहज सुभा मेरे लक्ष्मण जी का कैसा स्वभाव है बड़ा सहज स्वभाव सरल स्वभाव सहज सुभाग तन गोरे कौन कह रहा है सीता जी अब जरा भरत जी से पूछो लालन जोग लखन लघु लोने भे भाई अस आए आपने किससे सुन करोते दिन ज्यादातर पात्रों का क्या है कि राम जी के पास में दो चीजें हैं अगर राम जी को किसी भी देवता को देखना हो तो दो चीजें देखो उसका प्रभाव और स्वभाव सुखदेव जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण की शरणगति आए तो दो चीजें देखी उनको ब्यास जी के शिष्यों ने दो श्लोक सुनाए बरहा पीड़म नटबर वपु कर्णे और कर्णिकारम कनक कपसम मालम इस श्लोक में यह बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी का प्रभाव क्या है उनकी बांसु जब बचती है तो जमुना का जल हो जाता है, जाता है ठहर है वृक्षों से रस श्रवण होने लग जाता है मोर ना चुटते है। प्रभाव है रंधोधर्षया पूरे गोप्रबंदी वृंदारण्यपद गमनम पावसदीत यह प्रभाव उनका और स्वभाव कहा आहो बिता कमु शरण ब्रजे यह उनका स्वभाव कि जो उनको जहर लेकर करके आई गुस्सा गोस्वामित्र सिदाजी भी स्वर्ण छावर जाते हैं वो कहते हैं कि मात तो की गति दीनी कृपालु यादव आए जो जहर लेकर के आए उससे मां की गतिविधी श्री कृष्ण जी का प्रभाव भी मान है स्वभाव भी मान है श्री राम जी के और प्रभाव और स्वभाव को जानना है उनके प्रभाव और स्वभाव का राम जी के साथ में अवतार हो गया है राम जी के प्रभाव को देखना है ना तो राम जी के प्रभाव के अवतार है लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी राम जी के प्रभाव के अवतार है और राम जी के स्वभाव के अवतार हैं भरत जी दोनों अवतार में आ गए जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के पहले आकाश में लालिमा आ जाती है उसी प्रकार से राम जी के ऐश्वर्य रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो लक्ष्मण जी उठ करके खड़े होकर के जब उनका लाल चेहरा होता है तो वो बता देता है कि अब राम जी की सूर्य का उदय होने वाला है और लोग समझ जाते हैं गुण नारादे भगवदगीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यद करोशी यज जोहोशी यद करोशी जो यदस्नासी यजोहोशी ददाशियत यद, यद, यद, यद तपस्वस कौन ते तत्क्रो तुम जो कुछ खाते हो पीते हो करते हो सब सम मुझे समर्पित कर दो श्री लक्ष्मण जी का क्रोध भी परमात्मा की पूजा है लक्ष्मण जी को अपने लिए क्रोध कभी आया ही नहीं जब भी उन्हें आया है क्योंकि वो लक्ष्मण है रघुपति कीरति बिमल पता का दंड समान भाई का। यदि कोई राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को झुकाने का या किंच भी प्रयत्न कर दे तो लक्ष्मण जी महाराज दंड की तरह उठ करके खड़े हो जाती है यह फिर वो कोई भी हो डर वो कौन है लक्ष्मण इलेक्ट्रोलॉजी यदि देखते थे किसी ने कहा लक्ष्मण जी जरा सावधानी से बोलो ये तुम्हारी परमाराध्या भगवती मिथिलेश ने सीता जी के बाप हैं लक्ष्मण जी ने कहा आप सीता जी के बाप की बात करते हैं अगर राम जी के विरोध में राम जी के भी बाप अगर कुछ बोल जाए तो हम उन्हें भी छोड़ने वाले नहीं हैं तो लक्ष्मण जी महाराज लेकिन फिर भी संयम अनुशासन देखिए ऐसे नहीं सीधे बोलना शुरू कर दिया लोग सोचते हैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया राम जी के चरणों को प्रणाम किया और उनसे अनुमति है क्षमा करना भैया मैं आपसे बने पूछे कुछ मैं कह रहा हूं और प्रसिद्ध से कहा कहीं जन के जैसे अनुचित बानी कही जनक जैसे अनुचित बानी विद्यमान जाने विद्यमान से रघुवंश महा कोई होई से कोई हो रघुवंश समाज को समाज कोई कही जनक जस् अनुचित वाणी महाराज आपने अनुचित वाणी का प्रयोग किया है क्या जनक जी ने अनुचित वाणी बोली थी क्या अनुचित वाणी बोली जरा आप गहराई से चिंतन करें लक्ष्मण जी महाराज के इन शब्दों को सुवर्ण करके बड़ी प्रतिक्रिया हुई है वहां पर लक्ष्मण जी ने कहा कही जनक दस अनुचित वाणी विद्यमान रक्कुल मणि जानी क्या अनुचित वाणी लगी लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी को यह अनुचित वाणी लगी कि अभी कल हम गुरु जी के सातवी में जब यहां आए तो जनक जी से पहली मुलाकात हुई जनक जी ने विश्वामित्री जी से मेरे गुरुदेव से पूछा ये दोनों बालक कौन है मेरे गुरु जी ने कह दिया आप ही बता दो तो ये जनक हैं, जिन्होंने एक दिन पहले कल ये कहा था क्या कहा था जनक जी ने कि निगम जो नैतिकावा जो वेदों ने नातिक ना इति कहकर के उनको पुकारा है वही परात्पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार दो रूपों में आ गया है ब्रह्म जो निगम नेतिका वा वो भय वेश सुा जनक जी के इस शब्द थे कल कि जो ब्रह्म निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर वेद प्रतिपाद्य है वही परमात्मा सगुण साकार रूप में मेरे सामने आ गया राजा जनक जी इतनी जल्दी हिल गया जिसको इन्होंने कल ब्रह्म कहा था उसके होते हुए उन्होंने ये शब्द कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से रिप्त हुई कैसे कह दिया रुने? मैं तो यह समझ लिया था कि इतना महापुरुष है कि विश्वामित्र जी को भी मेरे राम को पहचानने में थोड़ा टाइम लगा जब ताड़का मरी तब वो पहचाने तब ऋषि चीनी लेकिन धन्य है ये सदग्रस्त ये महापुरुष जिसने एक दृष्टि में मेरे राम को पहचान लिया लेकिन अब वही महापुरुष कह रहा है वीर विहीन वही में जानी महापुरुष क्षमा करे मुझे तो यह संदेह हो रहा है कि आप जानकी जी को भी नहीं जान पाएंगे मैंने सोचा जिसने राम जी को जान लिया है वो जानकी जी को तो जरूर जानता होगा जो मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी अवस्था से कर रही की आपके घर आंगन में आपके गोद में खेल रही आप उन सीता जी को भी नहीं जान सके आप ये कह रहे हैं कि यदि मैं प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा रहेगी तो तुमका विवाह होगा और नहीं तो वो कुरी रह जाएंगी शुक्रत जाए जो पुनः प्रहरू क्या श्री सीताराम जी का विवाह आपकी प्रतिज्ञा के अधीन है यह धनुष टूटेगा तो उनका विवाह होगा अन्यथा नहीं होगा यदि आप ब्रह्म को पहचान चुके थे और यदि आपके जीवन का यही लक्ष्य था कि मैं जब जान लूंगा कि उनका मालिक कौन है उसी को सीता समर्पित करेंगे तो अगर आप राम को पहचान चुके थे तो धनुष की प्रतिज्ञा तो आपको तभी तोड़ देनी चाहिए थी सीता को समर्पित कर देनी चाहिए थी ये बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता ये जो विवाद हो रहा है यही नहीं खड़ा हुआ होता और उसके बाद में लक्ष्मण जी ने एक बात और कही लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज मैंने सोचा कम से कम आप में सामान्य शिष्टाचार तो होगा यदि कोई व्यक्ति अपने घर में सभा बुलाता है तो सभा बुलाकर के यदि उसकी सभा असफल हो जाए जिस उद्देश्य से उसने मीटिंग की यदि वो सफल ना हो तो क्या यह कहता है चलो और करके चले जाओ तुम लोग ये भाषा सही अरे महाराज आप सभा की विसर्जन की घोषणा करो लोग राजा हैं अपने आप चले जाएंगे आप कह देते हैं कि हम सभा जाओ निज ना लिखा न और तो छोड़ो छोड़ो आप विधा तक तक पहुंच गए और आप तो कहते हैं लिखा ना विधि बेदेही बाहू आपको यह मालूम नहीं है सीता है कौन उपजय जासु अंश तेनाना शंभु ब्रंश विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश गुन खानी अग्नत लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी क्या आज तक किसी बेटे ने अपनी मां का भागे लिखा है आप कहते हैं विधाता ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा और एक बात महाराज हम आपसे और कहना चाहते हैं देखो एक शिष्टाचार होता है आप लोग जानते ना अगर घर में कोई सभा हो आपके आपका घर हो उसमें हॉल हो उसमें एक सभा की जाए और उस सभा में किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए कहते ना कि इस सभा का इनको अध्यक्ष बनाया जाता तो यदि आप अपने घर में कोई मीटिंग कर रहे हैं और उसका अध्यक्ष आपने दूसरे को बनाया है तो उस सभा को विसर्जित करने का या उसके संदर्भ में अच्छा हुआ निर्णय लेने का अधिकार उसी अध्यक्ष का हो जाता है आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता और आपने इस सभा की अध्यक्षता किसको दी मेरे गुरुदेव सब मंचनते मंच के सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महीपाल और मेरे गुरुदेव का भी एक भी वचन नहीं हुआ और आप बीच में अध्यक्षी भाषण दे रहे, हुआ दिग रहे जाहू। भी ही अब लक्ष्मण जी महाराज ने तड़क भड़क करके बात यहां तक की कि हे प्रभु जी अगर आप आदेश दे तो इस धनुष की बात तो क्या कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो तो जोजन सत प्रमाण लय धावो काचे घट जाऊ डो फोरी सको मैर मूलक इमतोरी आपका आदेश हो तो इस धनुष की बात तो क्या ये धनुष जिस पृथ्वी पर रखा है वो पृथ्वी जिस भूखंड में है वो भूखंड जिस ब्रह्मांड में है उस ब्रह्मांड को मैं गेद की तरह उठा सकता हूं अब वहां जो सखियां थी जो लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है हमने बहुत भाषण सुनी आप इतनी सब करते तो धनुष उठाओ ना ये भाषण क्यों उठा दो धनुष को लक्ष्मण जी ने कहा इसमें भी एक प्रॉब्लम है। जनक जी के दूतों ने जो चौपाइया बोली उसमें कुछ शब्द जोड़े राज समाज आज जो तोरा। शीता का विवाह किसके साथ में होगा का जो इस धनुष को तोड़ेगा त्रिभुवन जय समेत विनय विचार बरिय हठी जो तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का व्यवहार होगा अगर यह शर्त ना होती कि जिसके साथ साथ जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में चीता का विवाह होगा तो अब तक मैंने धनुष को तोड़ दिया होता और राम जी के गले में माला होती। तोड़ कैसे सकता हूं यह अधिकार मेरे पास नहीं है आप तोड़ नहीं सकते तो थोड़ा टेस्ट ही करके दिखाओ कुछ तो करके दिखाओ हमें विश्वास तो हो जाए हाँ इंडिया इंडिया में में ये बात का ध्यान रखना इंडिया में जब दिल्ली से आगे बढ़ेंगे ना आप तो आगे बढ़ेंगे तो मथुरा में पहुंचेंगे तो आवाज आएगी मथुरा के पेड़े ले लो जी मथुरा के पेड़े मथुरा के पेड़े और फिर आगरा जाओगे तो आगरा का पेठा और फिर झांसी का जो भी हो फिर ऐसे चलते चलते आप बनारस की जलेबी तक पहुंच जाओगे हाँ जी तो इस प्रकार से लेकिन एक बार मुझे बचपन की बात याद है मैं गाड़ी में पैसेंजर में बैठा हुआ था और गांव में लोग चैन पुलिंग कर देते हैं चैन पुलिंग हो गई बड़ी गर्मी का टाइम था और तरबूज बेचने वाले चढ़ाए कहा तरबूज ले लो जी शक्कर से मीठे हैं तरबूज ले लो जी शक्कर से मीठे हैं तो गर्मी का टाइम था लोगों ने तरबूज खरीद लिए बेचने वाला बेच करके चला गया अब जब महाराज वो तरबूज खाने लगे बड़े गर्म और सीठे थे मीठासन में थी कहा बेवकूफ बना करके गया कह रहा था कि शक्कर से मूटे ये तो बिल्कुल सीटे का बगल के डब्बे में होगा पकड़ के लाओ गए दो चार लोग पकड़ के लिए लोगों ने पूछा क्यों बेवकूफ बनाता है लोगों कहता है सक्कर से मिटे ये तो बिल्कुल सीटें कहा हजूर मेरी कोई गलती नहीं आपके समझने में फ़र्क है हमने बिल्कुल सही बोला क्या बोला आपने कहा हमने ये कहा ये शक्कर से ऐसे मीठे नहीं है ये से मीठे है शक्कर डालो तो मिटे वैसे मिटे नहीं अब आपने ये सोच लिया शक्कर से ज़्यादा मीटे तो आपने की गलती है मेरी इसमें क्या गलती है इसलिए जरा टेस्ट तो कर ही लेना चाहिए सखियों ने कहा सरकार थोड़ा टेस्टी करा दे अब देखो रामायण में बड़े अद्भुत अद्भुत पात्र हैं रावण के सामने जब अंगद जी पहुंचे तो रावण कहता है अंगद तू मुझे जानता नहीं है मैं एक ऐसा योद्धा हूं जो चलता है तो पृथ्वी हिलती है चलत दशांत डोलत अवनी अंगद अंगत जी ने का दस गृह तो तो बाप ऐसे कौन है पता लग जाएगा थोड़ी देर में तब तक रावण ने जो ही राम जी की निंदा की तो कट कत कटान कपुंजर भारी दो भुज दंड तमकम ही मारी डोली भूमि सवासदे चले भाद भय से कटकटा करके अपने इष्टदेव की निंदा को सुन कैसे कटकटान तो कामकम ही कट का भारी, दो दंड तमक मारी डोली भूमि सभा चले भाद भय मारु से तो सब लोग बाप तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो चलते भी नहीं पृथ्वी पर हाथ भी नहीं पटकते केवल बोलने लग जाते हैं और पृथ्वी हिलने लग जाती कालखन सकोपी बचन जे बोले लखन सको बचन जे बोले डर मगान मई बी गज दो मगान भई दे संभाषण दिया अंगद ने कहा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है तू तो जब चलता है पृथ्वी हिलती है मैं पटकता लेकिन अभी तूने बड़े सरकार के बारे में तो सुने ही नहीं कहा तो कुछ और ज्यादा चमत्कार करते बोले बहुत चमत्कार करते वो ना चलते हैं ना हाथ पटकते हैं ना बोलते हैं कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगी जब ही रावण के आगमन पर प्रभु श्रीराम जी धनुषवान की ओर नजर डालते हैं हाथ फेरते हैं पृथ्वी थर्राव की ब्रह्मांड भूधर कमठ सिंधु भूदर डगमगे सब खेल उठे लखन सको पे बचने जे बोले सको। तो फिर बोले मगाने मगाने डोले डोले संपूर्ण और रो राम जी उठ के खड़े हो गए राम जी ने उठ के लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा लक्ष्मण क्या गजब का भाकर लिया वाह देखो ना पृथ्वी हिलने लगी लक्ष्मण जी को थोड़ा राम जी पर गुस्सा आ गया भैया पर प्रेम बोले, मेरे का बोले मेरी शिकायत हाँ ना जुड़ा है कहा आप कह रहे हैं कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं पृथ्वी हिलने लगी बोले हां देखो ना हिल रही किसी से भी पूछ लो पृथ्वी हिल रही कहा हाँ, हम जिनको हिलाना चाहते थे दोनों में से एक भी नहीं हिल रहा है पृथ्वी हिल रही बोले तुम किसको हिलाना चाहते थे कहा चाहते थे, थे थोड़े से आप हिल जाते और थोड़ा सा यह धनुष हिल जाता लेकिन ना तो आप अपनी जगह से हिल रहे हो और ना यह धनुष अपनी जगह से टस से है पृथ्वी नहीं तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं कैसे हिल जाऊंगा परमात्मा तो सकारात्मक क्रिया में संपादित हो जाता है लेकिन उसकी कला हो जाती है जनक जी ने यह कहा है कि अगर सीता चाहिए हो तो धनुष को तोड़ो त्रिभुवन विजय बनना है तो धनुष को तोड़ो क्या सीता मेरी नहीं ये जनक जी को ज्ञान नहीं है कि सीता मेरी है लेकिन मुझे तो ज्ञान है ना सीता मेरी है तो फिर मैं कंपटीशन में क्यों खड़ा हूँ इसलिए विश्वामित्र जी मारा समझिए उठह उठह मैं जनक उठे गुरुदेव को प्रणाम किया सहद चले शिक्वस्वामी और माता सुनना जी घबरा उठी कि बड़े बड़े योद्धा जिस धनुष को हिला नहीं सके शोधन राज कुर कर दे बाल मराल की मंदर ले ही अब बच्चों से उपहरास कराएंगे हमारा कोई तो जाकर के समझा जनक को सकल सभा की मत वही बोला सखियों ने कहा तेज पुंज लघु गनी आप चिंता मत करो सूर्य देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन होते ही तलोक का अंधकार नष्ट कर देता है। इन्हें आप साधारण मत समझो इनके चरण स्पर्श को पाकर के गौतम नारी अहल्या का उद्धार हुआ है श्री राम जी धनुष के पास चले श्री किशोरी जी मन ही मन देवताओं को मनाने लगे मन ही मन मन मन ही मना अंगुलना अंगुल प्रसन्न महेश भवानी ओ प्रसन्न महेश भवानी शकल की भाई भाई भोरी भोरी सकल सभा के अब अब पे पे गति गति श्री आत्मन करके मन ही मन मनाओ अगवान शंकर जी को मन लगा हो प्रसन्न महेश हे भगवान शंकर जी कृपा करो प्रसन्न हो जाओ शंकर जी प्रूत लीला में तनमय है जब वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़े तो भवानी को स्मरण किया तो भगवती बहुत दिनों तक मैंने आपकी पूजा किए न आप ही अपनी पूजा का फल दे दो वो भी कुछ नहीं बोले तो गण के बरे के देवाय कृपा पकड़ दो अब गणेश जी भी महाराज कुछ नहीं बोले श्री किशोरी जी को तो याद आया एक दिन मैंने इस धनुष का भी पूजन किया था। मेरी मां कहती थी इसमें ऋषि की आत्मा है संत तो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते श्री किशोरी जी ने राम की शरणगति ली और फिर धनुष से प्रार्थना की कि करील सभा की मति भाई भोरी और अवे मुहे हे भगवान त्रिप्री के धनुष मैं आपकी गति हूं आप ही मेरे ऊपर कृपा करो और जो ही ये कहा तो धनुष के अंदर बैठी हुई ऋषि दधिच की आत्मा प्रसन्न उठी उन्होंने कहा कि हे भगवती आदेश दो हम क्या करें आप हल्के हो जाओ हो हरु आप हल्के हो जाओ तो धनुष ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं हल्का तो हो जाऊंगी मैं हल्का तो हो जाऊंगा लेकिन आप देख रही हो आपकी सरकार कैसे होले होले पांव का क्या रहे होता है ना जब कोई दुल्हा बनता है ना तो नजाकत देखो फिर उसके साथ चाहे भले ही काले कलूटे का हो और जो ही चेहरा जब चढ़ता है और ऐसा एक कैमरा और राजा ऐसा नहीं कैमरा वाले भैया ऐसे पिस्तौल तान करके सामने आह फिर तो भूल जाते कि हमारे पिताजी भी बगल में भाई साहब भी बगल में फिर तो अद्भुत मुजाकत होती है देखो ना कितने एक एक कदम रख करके आ रहे हैं राम अगर मैं हल्का हो गया धनुष बोला और कोई दूसरा राजा बोला कि मेरी अभी बारी नहीं आई ये दौड़ करके आया चट्ट चौठा के, चट के चलाया तो सीता जी ने कहा ये बात तो है तो बोले फिर क्या करे सीता जी ने कहा सुनो हमें उपाय बताते बोले क्या का कि मेरी बात मानो जो आप में जड़ता है ना जैसे आप जड़ हो गए हो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हो वो जड़ता इन लोगों के ऊपर डाल दो जितने भी राजा बैठे हुए सब अपनी अपनी कुर्सी से चिपक जाए ये कोशिश भी करे तो हिल नहीं पाए इसलिए निजी जड़ता लोग अपनी जड़ता इन लोगों के ऊपर डाल दो ये सब बैठे रहे और हो हो हो प्लीज प्लीज आफ्टर बी लाइट उसके बाद मैं आप थोड़े से हल्के जाऊं धनुष ने पूछा हाँ मच कितना हल्का एक टन सीता जी ने कुछ बोले नहीं एक कुंटल हो जाऊं चलेगा सीता जी इधर उधर ताकने लगे एक एक पसीरी तो उठा लेंगे ना आपकी राम सीता जी ने नीचे आंखें खोली किलो सीता कुछ नहीं उत्तर दिया एक छठा चलेगा सखी ने धीरे से काम जी सीताजी का चुप रहो मैंने उनको बाटिका में देखा था क्या देखा था कि बाटिका की झांकी मन मध्य मेरे सखी पहले किशोरे बारे बार झिल मिलाती जाते हैं कोटी को छावर हुए देख बंधु रे कछू मंद मुस्काते तोरे पुष्प पंकुरन सो अंगुर में घाव हो तो और शाम सु बिंदु कल कपोल छल छलाती तेज बल पुंज धाम कठिन को को दंड वे हमने ने वाटिका में देखा था इनके पास में कुछ नहीं था एक दोना था और उस दोने में दो चार फूल थे उनका वजन एक छटाक भी नहीं था टका में जो फूल दो दोना था उसका दोन एक छटाक भी नहीं था और उसके बजन से सरकार पसीने पसीने हो रहे थे अगर कहीं मैंने एक छटाक भी कह दिया और एक छटाक भी नहीं हिला पाए तो आप तो यही कह दोगे ना ये ने तो कहा था अब सरकार नहीं उठा पाए तो क्या करूं बज्रा दफी कठोरानी कोमलम कुम तो फिर कुछ तो बताओ कितना हल्के हो जाए ये निर्णय आपको खुद लेना है हो हरु रघु निहारी राम जी को जरा करीब आने दो और उनके शरीर को देख कर आप खुद निर्णय लो कि आप कितने हल्के होते श्री राम जी श्री किशोरी जी की ओर देखते जैसे और जो ही राम जी की नजर धनुष पर पड़ी लखन लू रघुवंश मनी ताक्यू हरि को दू रि कोदन भात भोले बचन चरण चाप ब्रह्मा पुल के बात भोले बचन चरण चाप ब्रह्मा लक्ष्मण जी महाराज ने देख लिया कि अब राम चाहे शंकर धन तोरा भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज ने एक छलांग लगाई दोनों पांव को अपनी जमीन पर रोक दिया दोनों भूदंडो की मुठ्ठी को बांध लिया और आवेश दिए रहे हैं संपूर्ण प्रकृति को हो सजगी सुनी आज आ बन गोरा राम चारे संग कर चाप समी पिराम जब आए चाप समी राम जब आए नर न सुर सुख के मना नर आ जी दृष्टि फंसाए गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना गुरु ही प्रणाम मन की प्रणामा घव उठाए धनुनाघव उ गुरु को तोड़ने जा रहे हैं वि को याद किया, उनको, उनको किया। गुरु ही प्रणाम बनाया मन की नाम तीसरे संत ने कहा गुरु है कौन है गुरु भगवान शंकर जी बारी पुरारी राख पड़ा हुए उनको प्रणाम किया कि अपने चेरा को जरा सावधान कर दो ताकि टूट जाए धनुष के अंदर में एक गुरु बैठे हुए परोपकार के परम पुरुष महर्षि जिन्होंने परोपकार के लिए हंसते हंसते हड्डियों का दान दे दिया गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम ाम मन की ना अति लाघव उठाए धन दम के दम के उ से बैठे और धनुष पर हाथ रखा ऋषि का तेज चमका ऐसा चमका संपूर्ण लोक प्रकाशित हो गई और फिर श्री जी ने उठाया और पुणिना वो धनुमंडल संभ उठाया तो इतना विशाल आकार आकाश की तरह संपूर्ण में छा गया पुणि नो धनमंडल संभ लेती खेचती गाड़े। लेती गाड़े। ले चढ़ावती खेच गे ले चढ़ा खेत गारे कौन लखा देख कौन लखा देखा रे ले चढ़ावत खेचत गा राम जी ने तेल प्रक्रिया इस बीच में की लिया क्या लिया सतपुरुष साध सतपुरुषों का आशीर्वाद लिया जनकपुर वासियों की शुभकामनाएं चढ़ावत क्या चढ़ाया भक्तों का भाव चढ़ा दिया क्योंकि वहां पर दासरस के उपासक भी आए थे इष्टदेव की तरह वो दर्शन कर रहे थे हरी भगत देखे दो भाई इष्ट देव देखते हैं तो कितनी देर करेंगे राम उनके भाव खुद क्या खेचा क्या राजा आड़े आड़े चंद राम मध्य धनु तोरा मध्य धनु तोरा बड़े भुएने धुन भोरी कठोरा बे ते ही चन राम तोड़ा। ने एक अर्थ किया कि राम जी तीन हुए है। पहले हुए हैं। पहले जी, बाद में हुए हैं बलराम जी पर इस धंस को तोड़ने की ऐतिहासिक घटना बीच के राम जी ने मध्य के राम जी ने रामचंद्र जी ने किए इसलिए बाबा जी ने लिखा ते ही चन राम तोड़ा। कैसे जीव की तीन अवस्थाएं होती है बाल्यावस्था बाल्या में धनुष को नहीं तोड़ा वृद्धावस्था में धनुष को नहीं तोड़ा किशोरा तोड़ा मध्य की अवस्था में धनुष को तोड़ा इसलिए बाबा जी ने लिखा व्यक्ति की अभ्यागत दिया की तीन अवस्थाएं होती है तुर अवस्था में धनुष को नहीं तोड़ा राम जी ने जागृता अवस्था में धनुष को तोड़ा मध्य की अवस्था में धनुष को तोड़ा श्री बाबा जी ने लिखा था दिया कि तीन लोक लोक नीचे पाताल बीच में ऊपर में स्वर्ग के स्वर्ग लोक में नहीं है ये मत में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं राम जी ने यहीं पर ये लीला की है इसलिए बाबा जी ने लिखी दिन सात होते हैं एक में। सोमवार, मंगलवार बुधवार। राम जी ने सोमवार को धनुष ने तोड़ा मंगलवार को धनुष तोड़ा बुधवार को धनुष ने तोड़ा शुक्र शनिवार रविवार को धनुष तोड़ा जो मध्य में गुरुवार है गुरुवार को धनुष तोड़ा इसलिए बाबा जी ने कहा सके की बात चल रही थी तो राम जी ने इधर उधर से चटकाया नहीं है क्योंकि ऋषि की जो आत्मा है पिनाक में बीचों बीच विराजमान है इसलिए राम जी ने क्षण राम मध्य धनु तोड़ा बीच को तोड़ा है इसलिए बाबा ने लिखा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई लकड़ी अगर आपको तोड़ना हो और न टूटती हो हाथ से, तो लोग सहारा लेकर के तोड़ते कभी कभी-कभी लोग का भी सहारा लेकर के तोड़ते। तो ने तो का सहारा लिया ना पाँव का राम जी ने, तो ने बीच स्थल पर प्रतचा को खींचते हुए कान तक लाए हैं और धनुष को तोड़ा है बाबा जी लिखते हैं धनुष टूट गया और धनुष जब टूट गया तो धनुष टूट करके राम जी ने नीचे गिरा दिया और जो ही धनुष टूट करके नीचे पत्रिकुल पत्रिकुल के क्या समाचार है बेचारा टूटा पड़ा नीचे बोले देख तो और क्या समाचार तमन्ना थी आपकी कि राम जी मिलेंगे राम जी मिलेंगे राम जी मिलेंगे आखिर क्या फायदा हुआ राम जी के पास गया तो क्या मिला तोड़ दिया ना धनुष ने कहा कि जो अभिमान होता है एक ना एक दिन हर एक इंसान का गुरु टूटता है लेकिन अगर टूटना भी है तो राम के हाथ में जाकर के टूटो दुनिया के हाथ में जाकर क्या टूटना मैं टूटा जरूर हूं पर राम के हाथों में जाकर के टूटा हूं दुनिया के हाथ में जाकर नहीं टूटा अब बच्चा क्या है आपके पास में इन बातों के अलावा आंख टूट ही गए ना हाथ में रखा कहा फेंक दिया ना गिरा दिया ना का जो पत्रों से का, जो ऊपर जाता है वो गिरता भी है जो ऊपर चलता है एक दिन गिरता है मैं गिरा हूं लेकिन जरा ये देखो मेरे भाई राम जी ने गिराया कहा गिराया अपने चरणों में गिराया है अगर गिरना ही है तो दुनिया के चरणों में क्या गिरना गिरो तो राम जी के चरणों में गिरो तो धन हो जाओगे मैं राम के चरणों में गिरा और फिर कहा इसलिए टूटा दो लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए अगर अपने को टूटना पड़े तो श्री सीता जी को तो मैंने मिला दिया ना देखो लोगों में कितनी आनंद है आनंद पुलका एक सज्जन पढ़े लिखे थे गांव में पहुंच गए दर्जी के पास पहुंचे दर्जी के पास में दो चीजें थी एक कैंची और एक सुई सुई को रख रखा था कान पर और कैंची पांव के नीचे दबा रखी थी शहर का पढ़ा लिखा आदमी था कहा यार तुम पढ़े लिखे गवार हो बोले कैसे हमको गवार कह दिया आपने कहा देखो ना ये ढाई रुपए की कैची तुमने पाव के नीचे दबा रखी और ये चवन्नी की सुई उसको तुमने अपने कान पर रख रखा तुम कीमत नहीं जानते अब मैं ही सबसे ज्यादा कीमत जानता हूँ जानते हुए कैची कीमती जरूर है लेकिन जानते हो क्या करती अच्छे से प्यारे से कपड़े को काटती है कोई व्यक्ति बड़ा ही क्यों ना हो धनवान नहीं क्यों ना हो लेकिन जो समाज को तोड़ता है जो इंसान इंसान से दूर करता है जो देश को तोड़ता है समाज को तोड़ता कितना भी धनाढ़ कितना भी प्रतिष्ठित हो वो भविष्य में लोगों के इतिहास में लोगों के नीचे रोना जाता है और यदि कोई भले ही गरीब हो जो समाज को जोड़ता है ये, ये सोई चारा ने किए लेकिन क्या करती है फटे हुए कपड़े के दिल को जोड़ती है प्यारा सा संगीत बजा करके जोड़ देती है इसलिए इसका महत्व है इसलिए कवि रविदास जैसे लोगों की सबरी जैसे लोगों की पूजा आज दुनिया में होती है तुम्हारा तो उसके बाद में सब कुछ हो गया संकेत मिला शतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गवन राम पह श्री किशोरी जी जयमान लेकर के राम जी के पास चलाई धीरे चलो सुखमार सुखमारिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार ऋषिया प्यारी धीरे चलो सुखमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुख तो सुकुमार, ओ सुकुमार। सिया देश विदेशन के नुहाए देश विदेशन सोर प्या देश विदेशन सोन पुहाए देश विदेशन सोर प्या एक सौ एक भरी बल्ले बलहार सिया प्यारी धीरे चलो सुफे मार सिया प्यारी धीरे चलो सुखे जय हो श्री होशोरी जी आ रही हैं सखिया उनके साथ में चल रही हैं जय मालक्ष तनु सुंदर सारी सोहन भले तनु सुंदर सारी जगत जननी तु छवि भारी जगत जननी भो लिप छवि भारी या छवि पे भले हा वो भले हारिया प्यारी धीरे चलो सरोजे सोहे माला जयम सरोजे सोहे माला अव चक चितय सकल भुआलाकुआला मंजू छ जी आ गई जयमाल लेकर के अब आज तो कहना कि शादी विवाह होती तो आप बोलो माता है ढोलक तो बजाना शुरू कर देती है है इसलिए आज तो तो पूरे दिन ढोलक ही बज रही है। तो इस प्रकार से श्री जानकी जी आ गई ने कहा कि जयमाल अर्पण करो लेकिन सीताजी जयमाल पहना नहीं प्रेम बस न अब राम राम जी जी से जी सीता वर्ष वर्ष अवस्था में छोटी हैं और बड़े तो वो पहना नहीं पा रहे हैं तो कहा कुछ उपाय करो ना तो सरस्वती जी सखी बनी हुई है सरस्वती जी ने निवेदन किया राम जी से कहा सरकार थोड़ा आप नीचे झुक जाओ ना अब राम जी पहचान गए तो सरस्वती तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों झुकूं? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं का आप कौन है? तो राम जी ने कहा मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा क्यों झुकूं? तो ने कहा आपको मालूम है हमारी मैथिली कौन है बोले कौन है बोले तो भक्ति है और भक्ति के सामने तो भगवान को झुकना ही पड़ता है सरकार इसलिए आप झुक जाओ राम जी ने सोचा चलो झुक जाए समय लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब बोले हाँ क्या बात है लक्ष्मण को को था या तो धनुषी तोड़वा लेते या लें। अब भी तोड़े और भी तो काम क्यों करेंगे इसलिए आप झुकना बिल्कुल मत अब कहा क्या फर्क पड़ता है तो ये अपनी हो गई ना इसलिए अब झुक जाना चाहिए कोई बात नहीं का भी अपनी कहा से होगी अगर आप झुक गए तो लोग क्या कहेंगे कि निमिवश राजकुमारी के सामने रघुवंशी राजकुमार झुक गया रामजी ने कहा लक्ष्मण अब निमिवंश रघुवंश रह गया तो अब तो मेरी हो गई ना वो तो तब होंगी जब कन्यादान हो जाएगा अभी तो केवल माल्यार्पण हो रहा है अभी गोत्र नहीं बदला अभी ये है। अब नहीं तो कल हो जाएंगे लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब बहुत ही शौक है तो झुक जाओ लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना आपको चिंता लोग क्या कहेंगे बोले क्या कहेंगे दुनिया के लोग कहेंगे जो दुल्हा पहले दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है ये सारी जिंदगी भर क्या करेगा? कहा ये बात तो अब तो राम जी अकड़ करके खड़े हो अब देखा ये तो और अकड़ के खड़े हो रहे हैं तो सीता जी ने पृथ्वी माता को मनाना शुरू किया और पृथ्वी माता से कि आप कृपा करो आप दया करो मां मुझे मदद कर दो तो पृथ्वी ने कहा मैं क्या करूं कहा जरा ऊपर तो पृथ्वी ने कहा कि बेटी तुम कितनी भोली हो मैं अगर ऊपर उठूंगी तो तुम तो उठोगी लेकिन राम जी भी तो उठेंगे ना तुम्हारी और उनकी तो दूरी वही रहेगी ना कहा वो बात पर सीता जी ने शेषनांगजी से कहा शेषनांगजी ने भी वही उत्तर दिया कि अगर मैं फंड उठाऊंगा पृथ्वी उठेगी तुम उठोगी राम जी भी उठेंगे कहा बात तो क्या करें सरस्वती जी ने कहा हमारे पास में एक अच्छा उपाय है आप चिंता मत बोले क्या उपाय कहा अब हम गाएंगे और माताओं का म्यूजिक आ हा क्या कहें माताएं तो जब रोती हैं उसमें भी स्वर और संगीत होता है और अगर कई माताएं गाने लग जाएं तो फिर कहते हैं आपने सुना होगा कभी माताओं का रोने अब आपको क्या बताइए अब आप कभी देखना कि माताएं कैसे बचपन में मैं देखता था मेरी के पास में नाते रिश्तेदार आए और जब जाने लग जाएं तो उनके लिए खून खीर पूरी बना करके सब रखी जाए हंसते हंसते उनको छोड़ने के लिए जाएं और जो ही बस आया उसमें बैठाने लग जाए तो गले मिल के रोए ठीक से चली जाना मुझे बड़ा याद आएगी आप रोते रोते और ज्यो ही बस गई ये एकदम बजा करके <laughs> इंद्र भगवान ने सब ने। पूरा सब अच्छे अच्छे से पूरा काम हो गया रोते रोते हंसना सीखो भजन सबको मालूम होगा मुझे मालूम रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना जितनी चाबी भरी राम ने सरस्वती जी ने कहा कि अब हम और दिल्ली की माता तो बड़े गजब की ढोलक में जाती है आहा। ढोलक बजती है सो बजती है की चम्मच और बचती है ढोलक के ऊपर में हाँ आप बजा सकते हैं ऐसा तबला नहीं बजा सकते माता जैसी ढोलक बजाती हैं सरस्वती जी ने कहा कि अब हम गाएंगे पार्वती जी ने ढोलक थामी और क्या गाया थोड़ा सा एक लाइन तन के झुके जईओ ललन रघोभी लली मोरी बार झुक दइन रगुबी लली मोरी बारिश बारिश मारीशी हो बारिश मार जी हो कुछ मुखदारी झुक जै ललन रगुबी लली मोरी बारिश करी हा हे रन के करी हाँ, हाँ, हाँ, झूमे देर मत करना माला डाल ही देना और ही कान में कुछ कहा लक्ष्मण जी ने समझा कुछ बोलमोल है समझ गया लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब कहा लक्ष्मण झूमना बंद करो का क्या बात करते हो लक्ष्मण आप जानते हो संगीत साहित्य कला भीना जिसके जीवन में संगीत और साहित्य का ज्ञान नहीं है वो अधूरा इंसान माना जाता है क्या तुम मेरी ससुराले बिना बिना पढ़ा लिखा गवार घोषित करवाना चाहते हो का नहीं भाई साहब मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं आप झूमो पर झूमने का तरीका बदल दो कैसे झूमे का आप ऐसे ऐसे झूम रहे ऐसे मत झूमो तो कैसे झूमे मोरी मोरी के, के, के ले ले भी, अब जो तो ऐसे ऐसे झूम रहे थे ना वो ऐसे ऐसे झूमने लगे सरस्वती जी ने कहा ये कौन है इनका डायरेक्टर कौन कर रहा है इनको डायरेक्ट अभी तो सही डायरेक्शन में झूम रहे थे अभी ऐसे ऐसे कैसे हुए घुमाई, लक्ष्मण जी जी जी को को देखते ही पहचान गई, ये साक्षात हैं, किशोरी संकेत किया। जब तक छोटे सरकार को नहीं मनाओगी, तब तक आपकी बात बनने वाली नहीं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अब श्री किशोरी जी ने अंदर ही अंदर से घूम के अंदर से लखनलाल को निहारा बेटा देर मत कर मैं तुझे बहुत बात सल दूंगी बहुत स्नेह दूंगी कि किशोरी जी की कृपा मई दृष्टि को देखा लक्ष्मण जी भाव बेहुल होकर के रो पड़े कहा कि माँ मैं जब से आया हूँ मिथिला में एक कृपा दृष्टि पाने के लिए तरस रहा हूँ लेकिन आपने एक बार भी मेरी ओर देखा ही नहीं अब माँ आपकी कृपा मिल गई पद पंकज की ओर लगी रहे आसाओ की ओर कम ने पद्र पंकज की ओर लगी रहे आशाओ की दो पल पल निरे खूब चरण कमल को आ पल पल ने रे चरण कमल को और न आशा और आशाओ पर लक्ष्मण जी महाराज और श्री राम जी के चरणों में गिर गए पाए वाम प्रभु जी त्रिभुवन रघवंदन त्रिभुवन विजय रघवनंद्रन श्री राम जी की जय हो और ज्यो लक्ष्मण जी झुके राम जी भूल गए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और ज्योही लक्ष्मण जी को खाने के लिए झुके सरस्वती जी ने कहा देर मत करोरा बहू जय माल सुहायरा बहू जय सुहा दिल्ली के श्रोता बहुत अच्छे हैं माताओं से एक निवेदन है पूज्य माताओं से निवेदन है बिल्कुल आप मेरी बात को सुना क्योंकि आपका संदेश बाहर तक जा रहा है आप सभी लोग बैठ जाइए हो सुहावने लागे ओ, सुहावने लागे जाओ जनक So the host of heaven is loud. देव मिल चल भरतिया हो सब देव दिया है आप लोग बढ़ जाएं तो बहुत सुंदर उनकी बारात आई कहते हैं हमने समझी तो बहुत देखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सम आज मेथान गलिया ने हा सावर गोर गोर जोड़िया जहान है सावर <वाथ> था। सावर, था। वाथ। वाथ। आए, सावर गोरे गोरे जहान है सावर सावर गोरे गोर जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है ओ तो अखिया न देखे ना सोने लसकान है अखियान सुने ल से कान है ओ अखिया न देखे लक्षणा सोने लसे कान है अखियाला देख लक्षण सुने लुग जुग जी के बेमिस सखिया जुग जुग जिये जोड़े गए बे मिसाल सखिया हरे आजे में थैला न निहाल सखिया आज मिथिला नगरीया नेह हार सखिया जय जय भगवान की अब आप लोगों का नृत्य का शौक हो गया हो तो कृपा करके विराज जाओ और राजा जनक जी की जो तीसरे नंबर की बेटी हैं उनका नाम है उर्मिलान साढ़े चार अक्षर और राजा जनक जी की जो चौथे नंबर की बेटी हैं उनके नाम में कितने अक्षर हैं साढ़े चार श्रुत साढ़े चार अक्षर इसलिए बाबा जी लिखते हैं कि समी सम दे के जो अक्षर, अक्षर, जो अवद, अक्षर, अक्षर, सम कि जो राजधानी है कितने अक्षर जब प्रभु श्री राम जी की बारात आई तो राम जी का विवाह देखने के लिए सारे देवता भी दर्शन करने के लिए आए और जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा तो मैं क्यों नहीं हूं तो पिता ने चपत लेते हुए कहा बेटा ये उस समय की मूवी है जब तू पैदा ही नहीं हुआ था इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए ये जो राम की लीला दिखाई जा रही है ब्रह्मा जी वस्तुतः तो पिताजी राम जी तुम्हारे भी पिता हैं इसलिए हृदय विचारा धीर धर श्री रघुवीर विवाह गोस्वामी जी लिखते हैं जनकपुर की कितनी संपदाएं जन के भवन की शोभा जैसी जन के भवन गृ शोभा जैसी ग्रह ग्रेत की पूरे तैसी, ग्रह ग्रह तैसी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो भी लोग नायक मोहा लो सोब नायक मोहा सो मो जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बलोक सो स्व नायक मोहा सीताराम जी के विवाह का दिव्य दर्शन करने के लिए देवराज इंद्र भी पधारे और जब देवराज इंद्र आए तो उन्होंने जो ही प्रवेश किया तो एक भवन में उन्होंने देखा कि कोई बुजुर्ग सोने चंद्री के तारे से जड़ी हुई पगड़ी को बांध रहा है और स्वर्ण के कटोरे में स्वर्ण की चम्मच से खीर खा रहा है इंद्र ने उसे देखते ही समझा कि लगता है है। राजा जनक यही के के सामने जाकर के टांग करने लगे। तो उसी समय वो आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे इंद्र हूं आप बड़ी सौभाग्यशाली है आप सिर्फ सीता जी के पिता है ना नहीं नहीं हम सीताजी के पिता नहीं है का हम तो सीता जी के पिता जो महाराज जनक है ना उनका जो कर्मचारी विभाग है ना उस विभाग के हम अध्यक्ष सफाई विभाग के कर्मचारी लिखा है जो संपदा नीच ग्रह सोहा शो सो स्वर नायक मोहा राजा जनक जी का समाजवाद इतना था कि सभी के पास में समान उपलब्धियां थी जनक भवन की शोभा जैसी गृह ग्रह, ग्रह प्रतिपुर देखिए थे बड़ा सुंदर दिव्य मंडप सजा हुआ है और उसमें भावरिया लाए गए हैं, वृदावली बोली गई है वशिष्ठ जी और शांतानंद सत्यनंद जी के परामर्श से निर्णय हुआ क्यों ना चारों भाइयों का विवाह इसी घर में हो जाए राजा जनक की तीन बेटियां और हैं सभी ने मोहर लगा दी कहा ठीक है ऐसे किया जाए और उसके बाद अत्यंत दिव्य और भव्यतम ढंग से वहां भावरियां पड़ लेकिन भावरियों के बीच में एक घटना घट गई देखिए कुछ बात ऐसी है जो आपने कोई भी रामायण में नहीं पढ़ी होगी वो रामचरितमानस में होगी अब गोस्वामी तुलसीदास जी से आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि आपने किस रामायण से इसको लिया ऐसे बिंदु जी महाराज ने भी कुछ चीजें लिखी जो शायद आपको रामचरित में भी नहीं लिखेंगे क्योंकि भक्ति अपनी भावना में जब उपासना करता है तो परमात्मा दिव्य दृष्टि उनके अंदर में प्रकट कर देता है और वही हुआ वहां कहते है कि भावने हैं कि भावना पड़ रही है तो क्या हुआ कि जोरी गई गांठ पट पीते चुनरी के साथ जो हति ही जो है मन जड़ती जड़ा बुरी सतानंद जी महाराज श्री के पीतांबर के छोर को खोज रहे थे सीता जी की चुनरी से बांधने के लिए तो आप जानते हो पुराने जमाने में जब शादियां होती बड़ी धूमधाम से होती थी उस समय पर लोगों के पास में धार्मिक रीति रिवाजों को निर्वहन करने का बड़ा शौक होता था तीन तीन दिन तक बारातें ठहरती थी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था और जब लड़के वाले आते थे ना बरात लेकर के तो बहुत दमदार अपना पुरोहित लेकर के आते थे अपने पंडित जी को एक वर्ष पहले से कहना शुरू कर देते पंडित जी हमारी नाक निकटना चाहिए वहां पर अब आप लोगों को वो देखने को कहा मिलेगा आप तो वो बस वो चुड़ियां बजावे घड़ी घड़ी की पता नहीं क्या क्या क्या क्या आप लोग बस उसी में नाच गाने में ही अपना आनंद मान लेते हो तो आपको कहा पता लगेगा कि क्या परंपराएं थी इसमें फिल्मों के गानों के झुमके झमकेंगे बरेली के बाजार का क्या करेगा पता नहीं क्या करता है प्राचीन काल की परंपरा थी वेद्राह्मण भी दोनों परंपरा से रहते थे और जब विवाह मंडप में दोनों पंडितों का बर पक्ष का पंडित और कन्या पक्ष के पंडित दोनों का साथ साथ रात रात वर् पंडित जी श्री वशिष्ठ जी आ गए अपने वस में जी ने कहा सा, सतानंद जी क्या कर रहे हैं कहा राम राम जी जी के का का छोर बोले, का छोर बोले आज तक किसी को मिला है कि तुमको मिलेगा सतानंद जी ने मुस्कुरा कर के कहा किसी को मिला कि नहीं मिला यह मैं नहीं जानता लेकिन मुझे मिल जाएगा बोले कैसे मिल जाएगा कैसे गारंटी के साथ आप कह सकते हो कहा इसलिए क्योंकि मैंने पहले सीता जी के आंचल को पकड़ रखा है और जिसने सीता जी के आंचल को पहले पकड़ लिया वो राम जी का भी छोर पा जाएगा देर नो एनी डाउट इसमें कोई संदेह नहीं बिंदु जी कहते हैं बाद में भावरे पड़ने लगी राम जी आगे चल रहे हैं और किशोरी जी पीछे जा रहे हैं। चारों दलहों की एक साथ भावरे पड़ रही जोरी गई गांठ पट पीते चुनरी के साथ जो हती ही जो जड़ती जड़ावरी और बेदन की साखें मुनिलो किरी ऐसे में विचित्र बनती बनावरी बिंदु कवि आनंद सिया को देख दूलाजू बिंदु जी कहते हैं कि अभी श्री राम जी बड़े संकोची थे उन्होंने सीता जी के मुख को देखा ही नहीं था केवल पुष्प वाटिका में देखा था और तब देखा था जब सीताजी ने श्रृंगार नहीं किया था मंदिर में पहले श्रृंगार करके थोड़ी जाते थे तो वो तो पूजन के भाव से जा रहे हैं तब भी सीताजी कैसी दिख रही थी कहा सुंदरिता कहू सुंदर करी चविग्रह दीप से खा जनु बी अब आज सीताजी 16 श्रृंगार धारण करके आई है भावरे जब पड़ रही थी राम जी ने भवर मंडप देते भवेरिया हो चारों चारो देते भवरिया हो संगीत सोहे दुल्हनी न गहरिया हो सोह दुल्ह न हो चारों दुल्हा देते भवरिया लेतेवारी म गौर गौर शाम चारों जोड़ा जोड़िया स्म गौर गौर शाम चारा जोड़ा जोड़िया सोम गौर गौर शाम चारों जोड़ा जोड़िया स्म गौर गौर शाम चारा जोड़ा जोड़िया हरे हरे होते चमरिया हो हर चारों नारी नारी जे अज्ञा अज्ञा तो ही करवे खरिया हो चारों दूलेहा देते भविया हो चारो दूलेहा देते भवरिया तो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो बहुत विधिवत भावरे हुई बाद में गारी हुई और बाद में फिर पंगत हुई बाद में जानक जी की विदाई हुई और आइए अब अपन लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवत नाम राम कीर्तन करते हैं और फिर आरती दर्शन लाभ लेंगे राजा राम राम राम सीता राम राम रामा राम राम, राम राम राम सीता राम राम राम राधा राम राम रा, जा जा राम सीता राम राम राम राजा राम ओम जाला मलिनी नमा सर्वोपचाराधे गंगागुस्वाणी समर्पयामी आरती रघुवरी लाल की सवरिया नयन विशाल की आरती रघुवरी लाल की सवरिया नयन विशाल की आरती रघुवर लाल की सवरिया नैने विशाल की आरती रघुवर लाल की सवरिया नैने विशाल की हो तो कमल कर धारे हो लटक सुंदर बन माला की सवरिया नैन की आरती रघुवर लाल की सवरिया नैन विशाल नानी, नानी। ओ भरत से ओ से भी भी प्रजा की भी, ओ घन रूप सवरिया नैन विशाल की आरती रघुवर लाल की सवरियान विशाल